तो हम बराकूप तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीूपं श्री साग्र जा सहगणरघुनाथीतम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण कृष्ण श्रीराधापादा सह गणललता श्री विशाखावता हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टी भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मते दयांदरा वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्ुषा वक्ोज प्रणीकृते विलसतिनिग्धोंगस्वत काश्मीरम तलशोणिपरीतनेस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम लहरी नखचंद्रकाहरीजमाते नारायण नमस्क नरम चमं देवी सरस्वती व्या तत् जयमदी वाछाकृभ्य कृपासीधुभ्य चोपत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम बुलाशृंदावन बिहारी लाल परम मंगल श्री प्रेम संपुट आचार्य तिथि समाराधन महोत्सव के इस मांगलिक अनुष्ठान में आज चतुर्थ दिवस के सेवा क्रम में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा प्रकट किए गए श्री प्रेम सम्पुट ग्रंथ उनमें श्री प्रियालाल की दिव्य लीला उसका निरूपण कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया के प्रेम को जानने की बड़ी भारी उत्कंठा है उस उत्कंठा को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर आप एक देवांगना का वेशध धारण करके श्री किशोरी जी की कुंज में पधारे और जब मौन होकर के बैठे श्री प्रिया जी आपको बुला रही हैं और पूछ रही हैं तू कौन है तो परिचय दिया कि मैं रथांगी हूं स्वर्ग की रहने वाली हूँ देवांगना हूँ शामसुंदर के बेड़ूनाथ को सुनकर के मैं एकाएक विमोहित हो गई और उतर करके पृथ्वी पर आई वृंदावन की भूमि ने मुझे मोह लिया यहाँ पर मैंने आपका दर्शन किया शामसुंदर का दर्शन किया और आपकी प्रीति का दर्शन करके मुझे ये लगा कि श्याम सुंदर में अनंत अनंत गुण हैं परंतु तो श्याम सुंदर प्रेम करने लायक नहीं हैं उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं है गुणों की कोई कमी नहीं है उनमें गुण तो सारे हैं रूप माधुर्य वीर्य पराक्रम सब सारे गुण विद्यमान हैं पर तो प्रेम करने लायक नहीं हैं क्योंकि वे प्रेम में विवेचकता अविवेचकता इसका उन प्रेम की विवेचकता नहीं है श्री किशोरी जी एकदम व्याकुल हो जाए श्यामचंद्र की निंदा सुनकर के भी कह रही हैं कि अरे न जाने तुझ में कौन सी ऐसी बात है कि मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ कोई तेरी जगह और होता हो प्यारे की मेरे सामने जरासी भी निंदा करता तो मैं सहन नहीं कर पाती उसको धक्का दे करके अपनी कुंज से बाहर निकाल देती तुझ तुझमें न जाने कौन सी ऐसी बात है कि मैं तेरे साथ में वार्तालाप करना चाहती हूं तूने प्यारे में क्या दोष देखा वे रथांगी कह रही हैं श्याम सुंदर ही अपनी बुराई स्वयं कर रहे हैं बोल देखो एक दिन श्री श्याम सुंदर ने पहले तो तुम्हारे साथ में जो प्रेम उसका पोषण किया फिर तुमको नुकुंज मंदिर में एक विशिष्ट नुकुंज में पधारने के लिए संकेत किया उस संकेत नुकुंज में तुम पधारी परंतु श्री श्याम सुंदर वहाँ नहीं आए वे किसी दूसरी यूथेश्वरी की कुंज में चले गए और तुम खंडिता नायका अवस्था को धारण करके परम व्याकुल हुई खंडिता उसे कहते हैं कि प्यारे मैं जिसको मिलने के लिए वायदा किया हो संकेत किया हो परंतु वो संकेत के ऊपर प्रिय नहीं पहुंचे और वो नायिका दुखी होकर के अपने आभूषणों को उतार उतार करके फेंके कि हाय आज ये आभूषण व्यर्थ हुए मेरा यह श्रृंगार धारण करना व्यर्थ हुआ ये प्यारे की सेवा के लिए उपयोगी नहीं हुआ ऐसा कहकर के जो दुखी हो उसका नाम खंडिता नायिका है तो तुम खंडिता नायका स्वरूप को धारण करके व्याकुल होती रही श्याम सुंदर कैसे ढीठ कि वे तुम्हारे पास में मिलन के चिन्हों को धारण करके प्रातः काल के समय रात्रि जब समाप्त होने वाली है लगभग उस समय वे तुम्हारे पास में आए श्याम सुंदर को बिल्कुल प्रेम की विवेचकता नहीं है श्री किशोरी जी ने इस बात का उत्तर दिया कल दे आई है दूसरा श्यामचंद्र ने एक घटना वर्णन की कि रास में श्री श्यामचंद्र ने पहले तो सब गोपिकागणों का त्याग करके तुमको अपनाया और फिर तुम्हारा रास के बीच में त्याग कर दिया वे स्वार्थी हैं उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं है और श्री अपने हृदय को यह सुन करके एकदम खोल देती हैं प्रेम का संपुट खोल देती है पहले प्रेम की अलौकिकता का वर्णन किया कि प्रेम कोई अद्भुत वस्तु है वह इतना है ऐसा है उसके यही चेष्टाएं हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है प्रेम अनंत विस्तार को प्राप्त होकर के विराजमान होने वाली वस्तु है फिर प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया कि प्रेम आनंद का ही एक स्वरूप है परंतु प्रेम उसे कहेंगे जहाँ पर प्यारे के सुख की कामना विराजमान है उसका नाम है प्रेम जहाँ अपने सुख की कामना विराजमान है उसका नाम है काम श्याम सुंदर में प्रेम ही है हमारे वृज में केवल प्रेमी ही है और उस प्रेम के पात्र यदि कोई हो सकते हैं तो वे श्री श्याम सुंदर ही हो सकते हैं क्योंकि संसार के जितने भी नायक नायिका वे सब अंत में घृणा में परिवर्तित होने वाले हैं वे सब के सब जितने भी संसार के नायक नायिकाएं हैं उनका प्रेम कहीं स्वार्थ से युक्त है अनित्यता से युक्त है और घृणा से युक्त है इसलिए वे प्रेम के पात्र नहीं हैं। अब रही तय जो घटना बताई कि श्री श्याम सुंदर संकेत करके भी दूसरी नायिका के पास में चले गए इसका उत्तर श्री किशोरी जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया कि नहीं मैं तो प्यारे के इस गुण को देख करके उनके ऊपर निहाल हूं रीझ रही हूं कि वे ऐसे भक्तवत्सल हैं कि यदि कोई उनको तनिक सा भी प्रेम समर्पित करना चाहे तो श्री श्याम सुंदर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं प्यारे के इस भक्तवत्सल ताप प्रेम वश्यता के गुण को देख कर के मैं तो उनके ऊपर रीझ गई हूं निहाल हो रही हूं इसमें दोष नहीं है फिर प्यारे मुझसे ही प्रीति करते हैं इस बात में भी कोई दोष नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि भले किसी दूसरे नायिका की कुंज में विराजमान थे परंतु उस समय भी उनको मेरा ही ध्यान था और मुझसे इतनी अधिक प्रीति है उनकी मेरे सुख का इतना विचार है कि उन नायिका की प्रेम सेवा को स्वीकार करने के पश्चात वे एक क्षण भी वहाँ रुके नहीं और यहाँ तक के मिलन के जो चिन्ह उनके अंग में विराजमान थे उनको भी बिना दूर किए उनको भी बिना पहुँचे वे सीधे हमारे पास में ही मेरे पास में ही दौड़ करके चले आए मुझे ही सुख देने के लिए वे मेरे पास में दौड़ करके चले आए इसलिए उनकी प्रीति मुझ में ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है अरे सखी प्रेम का एक रहस्य और है और उस रहस्य को बड़ा सुंदर प्रकार से श्री किशोरी जी ने उद्घाटित किया कि प्रेमी कभी अपने मुख से ये कहता नहीं है कि मैं तुझे सुख देने के लिए यह चेष्टा कर रहा हूं वो दिखाता यह है कि मैं अपना सुख ले रहा हूं परंतु तत्वतः अपना सुख लेने की भावना नहीं होती है सर्वदा सर्वदा प्रेमास्पद की सेवा करने की प्रेमास्पद को सुख देने की ही भावना उनमें होती है परंतु श्री श्याम जब आए उस समय मैं तो अपने प्रेम को छिपा करके काम को ही प्रकट करती हूं नायिका तो अपने प्रेम को छिपाती है कि मैं तेरी सेवा करना चाह रही थी मन में तो भाव है श्याम की सेवा करने का परंतु दिखाती ये है कि हाय मैं अपने सुख के लिए बैठी हुई थी और मुझे तूने धोखा दिया ऐसे बचन कहती है जैसे वो अपने काम को ही प्रकट करती है प्रेम को प्रकट नहीं करती है जबकि श्याम सुंदर प्रेम को प्रकट करती हैं अब यहां पर एक समस्या हुई कि श्याम सुंदर ने यदि प्रेम को प्रकट किया तो प्रेम न्यून हो जाना चाहिए परंतु प्रेम न्यून क्यों नहीं हुआ शामसुंदर तो खूब झिढ़ोरा पीटते हैं नायका आके आगे के, अरे तुम मेरी प्राणधन हो अतिरिक्त कहीं कहीं मेरा कहीं दूसरी जगह कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता है ऐसा खूब कहते हैं और मैं तुम्हारे लिए ही ये देह आत्मा सब कुछ समर्पित है बोले श्री श्यामसुंदर तो प्रसिद्ध है झूठ बोलने में ऐसा झूठा कोई है ही नहीं इसलिए श्याम सुंदर का ये जो अपने प्रेम को ढिरा पीटना और नायिका के आगे शपथ पूर्वक ये कहना कि मेरी तो तुमसे प्रीति थी मैं आता क्या करता बहाने बाजी जो बनाते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया इसलिए नहीं आ पाया तो जो झूठे झूठे बहाने बनाते हैं वो झूठे झूठे बहाने बनाना और अपने प्रेम का ढिढोरा पीटना यह दोनों वस्तुएं क्योंकि वे मृषाबादी होकर के प्रसिद्ध हैं इसलिए प्रेम का मुख से वर्णन करने पर भी उनका वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाता है बल्कि वो ऐसा ही लगता है कि वो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं तत्व वे काम को ही प्रकट करते हुए होते हैं इसलिए हम भी काम को प्रकट करती हैं और श्री श्याम सुंदर भले प्रेम का वर्णन कर रहे हैं परंतु तो उनका प्रेम प्रकट करना वावी काम को प्रकट करना ही है इस प्रकार एक प्रेमी सर्वदा सर्वदा काम के आवरण में प्रेम रूपी महात्न को सर्वदा छिपा करके ही रखता है जैसे संपुट में रखने पर रत्न का चमत्कार अधिक प्रकट होता है इसी प्रकार काम के आवरण में प्रेम को रखने पर ही प्रेम अधिक प्रकट होता है हृदय में प्रेम श्याम सुंदर का भी प्रेमी है हृदय में परंतु तो मुख से प्रकट होने पर भी वो प्रेम भी काम बन जाता है और हम तो केवल अपने काम को ही प्रकट करती हैं प्रेम को कभी प्रकट करती नहीं है हाँ कभी श्वास लेने की भी जब जगह नहीं रहती है उस स्थिति में जरूर अनयाने में वशता में हमारे मुख से हृदय का जो प्रेम है वो प्रकट हो ही जाता है जैसे उस दृष्टांत में कह दिया कि दीपक भले घर के भीतर रखा गया है परंतु घर के भीतर रखने पर भी खिड़की के माध्यम से जो गवाक्ष हैं उनके माध्यम से झरोघों के माध्यम से दीपक का प्रकाश जैसे बाहर निकल जाता है कभी कभी इसी प्रकार बड़ा रोक कर के रखने का प्रयत्न करती हैं, अपने प्रेम को छिपा कर के रखने का हम लोग प्रयत्न करती हैं परंतु तो छिपा कर के रख कर के रखने का प्रयत्न करने पर भी वह प्रेम कहीं बाहर प्रकट हो ही जाता है अब रही दूसरी बात पिचत्तरवें श्लोक से वो निरूपण कर रहे हैं आगे का प्रसंग आगे निरूपण कर रहे हैं कि अरिदेवांगना अरि रथांगी तू ने जो श्याम सुंदर के ऊपर ये आरोप लगाया लोग श्याम सुंदर तो बड़े स्वार्थी निकले अपना काम जैसे ही सिद्ध हुआ वे त्याग करके रास में चले गए पहले तो तुझे बुला करके सारी गोपीका गणों का त्याग करके एकांत में तुझे पधरा करके ले गए तेरे मांग को मनाने के लिए और फिर रात्रि के समय अर्धरात्रि में एकांत बन में प्रिया का त्याग करके हाय वो प्यारा चला जाए ये उचित है क्या वो तो बड़ा अविवेचक है प्रेम को जानता नहीं है अरे अंकुल नायक होकर के उसे सर्वदा सर्वदा प्रिया की सेवा में उपस्थित रहना चाहिए था प्रिया को एकांत बन में उसे कोमलांगे प्रिया को छोड़कर के जाना नहीं चाहिए था परंतु तो वो छोड़ करके चला गया उनमें बिल्कुल प्रेम की विवेचकता नहीं है अब इस बात का उत्तर श्री किशोरी जी यहां से दे रही है पिछहत्तरवी श्लोक से आगे कह रही हैं कि रासे विहाय रास में सब गोपियों को छोड़कर के पहले तो वे मुझे अपने साथ में ले गए और मैब बिजिहार मेरे साथ में ही उन्होंने विहार किया विहाय सर्वा देख सारी गोपियों को भी छोड़ दिया था उन्होंने उस समय तत्रा पे माम यद मुचत परंतु एकांत में उन्होंने जो मुझे छोड़ा उसके सद्धान्त को अब मैं तेरे सामने कह रही हूँ उसके तत्व को तू सुन प्रेमां बुधे भुज पुरर नंदन्यो श्री श्याम सुंदर तो प्रेम के समुद्र है आ प्रेमाम बुधे श्री किशोरी जी के एक एक बात में जैसे हृदय से कहीं कोई आवाज निकलती है हृदय से कोई स्वर निकलता है कह रही है प्यारे तो मेरे प्रेम के अमु है, समुद्र हैं प्यारे ब्रज पुरंदर नंदनस्यो हा ब्रज के इंद्र श्री नंद बाबा उनके नंदन होकर के विराजमान हैं, ब्रज पुरंदर पुरंदर कहते हैं इंद्र को स्वर्ग के वे इंद्र होकर के विराजमान है मामेव मंत्र न कदापि मंतुम दि प्यारे सर्वदा सर्वदा मामेव मंतुम अधिकाम मुझे ही सर्वदा सर्वा सर्वदा अधिकाम मंतु मुझे ही सर्वदा अधिक मानने वाले हैं मंतु माने मानने वाले वे श्री श्याम सुंदर मुझे ही सर्वोत्तम मानने वाले हैं न कदापि मंतु वे प्यारे कभी भी दोषी नहीं हो सकते हैं मंतु और मंतु में यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग पहले मंतु का तात्पर्य मानने वाले हैं और उन श्याम सुंदर को कभी भी मंतु माने दोष नहीं देना चाहिए प्यारे दोष के पात्र नहीं है मामेव मंत्र मुझे ही अधिक मानने वाले हैं वे न कदापि मंतु वे कभी भी दोषी नहीं है दोष के पात्र नहीं है अध्यास्य माम अतुल सौभाग्य दिव्य रत्न सिंहासनम आहा श्री प्यारे ने मुझे दिव्य सौभाग्य के सिंहासन के ऊपर मुझे विराजमान किया अध्यास माम श्री श्याम ने मुझे अध्यासमान स्थापित किया कहा बोले अतुल सौभग दिव्य रत्न सिंहासनम अतुल सौभग रत्न दिव्य सिंहासन के ऊपर प्यारे ने मुझे स्थापित किया तो सौभाग्य रूपी जो सिंहासन है उस पर विराजमान किया पूर्वक जो आसधातु है उसके अधिकरण में द्वितीय विभिन्ति का प्रयोग है यहां पर सिंहासनम अध्यास प्यारे ने मुझे उस सिंहासन के ऊपर विराजमान किया बहु विभूष्यस भरे विभूष्यो अर्थात अनेक अनेक विलासपूर्वक मेरी वे सेवा करते हुए भी श्री प्यारे विराजमान हुए पहले मुझे सौभाग्य के सिंहासन पर विराजमान किया सौभाग्य किसका नाम प्यारे ने मेरी सेवा स्वीकार की इस बात को लेकर के नायिका में जो संतोष है उस संतोष इसी का नाम है सौभाग्य उस सौभाग्य के सिंहासन पर अर्थात मुझे अपूर्व सौभाग्य प्रदान करके संतोष प्रदान करके फिर श्याम सुंदर ने मेरी अनेक बिलास रूपी श्रृंगार के द्वारा मेरी सेवा की बलिहारी शब्द और श्री लीला में बिलास श्री गोविंद में कैसे विभिन्न भाव और बिलास के द्वारा श्री प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं ये कहीं रसमयी सेवा में विराजमान है यहाँ पर अर्घ पाद्य तांबूल आसन ये सबके सब, के सब भावपूर्ण होकर के ही विराजमान है तो वो ऊपर से वे उपकरण हैं। परंतु तो बिलास में जितने भी सोलह उपचार हैं वे षोरशोपचार का जो पूजन है वो बिलास रूप होकर के ही विराजमान जहां पर प्रश्वेद ही अर्घ पद्य होकर विराजमान हो, हो जाएं, जहां अधरात वही आचमन हो जाए रूप ही भोग हो जाए उत्कंठा उस निश्वास वे ही धूप हो जाए नेत्र से निकलने वाली जो चमक है वही मानो प्यारे की आरती हो जाए जहां भुजा वही माला होकर के विराजमान जहां चरण ही माला होकर के विराजमान हो जाए जहां पर कटाक्ष से देखना वही मानो पुष्पांजलि समर्पित हो जाए तो अर्घ पाद्य आचमनि स्वागत ये सारी वस्तुएं जहां विलास रूप होकर के ही विराजमान उनमें उपकरण की आवश्यकता नहीं है ये रसकों के द्वारा वो अपूर्व दिव्य भाव होकर के विराजमान के श्री प्रिया के द्वारा श्याम सुंदर की जो भी विलास किए जा रहे हैं जो भी सेवा की जा रही है वे सेवा ही कहीं स्वागत आसन अर्घ पाद्य आचमनी स्नानी वस्त्र श्रृंगार धूप दीप नैवेद्य प्रणाम नर्तन सारी वस्तुएं वो भाव रूप ही हो करके विराजमान अब एक एक वस्तु उनका श्री गोविंद लीलामृत में श्री कविराज गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया श्री महावाणी जी में उनका बड़ा सुंदर ये भावमयी जो पूजा है उस भावमयी पूजा का बड़ा वर्णन किया गया तो बिलास भरे विभूषियों ने मुझे बिलास भर के द्वारा, बिलास की अधिकता के द्वारा, द्वारा की की अधिकता मेरा आभूषण किया, मेरी पूजा किया। और बनाद बन मरी रमदेव और मुझे एक बन से दूसरे बन में ले जाते हुए श्री प्यारे आह मेरे प्रेम को बढ़ाते हुए उत्तम रथपतिम रमयाचकारो जैसे कोई बालक को गुदगुदी दे करके बढ़ाए इसी प्रकार वे प्यारे वे लाड़े मुझे उत्तम मेरे प्रेम को ऊंचा बढ़ाते हुए विराजमान हुए और आज अलकलड़ी अलवेली मुझे अपूर्व से सजाते हुए श्रृंगार करते हुए वे विराजमान हैं लाड़े अलग लड़ी इन शब्दों का अर्थ ही है लड़ धातु जो है वो उत्प्रेरण करने के अर्थ में लड़ धातु का प्रयोग होता है किसी को जगाना किसी को उद्दीपित करना उसके अर्थ में लाड़ शब्द का प्रयोग होता है बालक का लाड़ किया जाता है अर्थात तो उसमें कोई चेष्टा पैदा की जाए गुलगुली करके उसको आड़ा टेढ़ा करके यदि उसके हाथ पैर को मोड़ा जाए उसको गोदी में लिया जाए कहीं गुलगुली उसके मचाई जाए तो बालक जैसे खिलता है और विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है आवाज करता है स्वर करेगा तो उसी का नाम है लाल तो लाल करने का तात्पर्य है किसी को चेष्टा करने के लिए प्रेरित करना मनोरम चेष्टा आनंददायी चेष्टा करने के लिए प्रेरित करना उसका नाम है लाल और हमारे वृक्ष का एक अपूर्व अपूर्व शब्द है जिसका कोई तुलना नहीं है वो है लाड़ली यहाँ पर श्याम सुंदर परम लाड़े श्री किशोरी जो परम लाड़ी सखीराम परम लाड़ी श्री वृंदावन परम लाड़, परम लाड़ हो करके विराजमान सबके सब लाड़े होकर के लाड़ हो अपूर्व रूप से विराजमान है तो गच्छन बनात बनम अभि रमत श्री श्यामचंदर लाल करते हुए एक बन से दूसरे बन में प्रेम सेवा प्रवीण होकर के गमन करते हुए विराजमान हो गए हैं कांतम अन्य पुनः स्मृति पथे पे निम और प्यारे जिस समय मेरे साथ में विराजमान थे अरिदेवांगना अरि रसांगी सखितु से सौगंध पूर्वक कहती हूं उस समय प्यारे मेरे तो और किसी का बिल्कुल भी उनको ध्यान नहीं था किसी को अपने स्मृति पथ में भी वे कभी नहीं लाए कभी नहीं लाए उस समय किंचिन मय मन विचारे तम तत् हेतम महोत्सव सुधाम बुध मत्य पारम नैबानूत मम सखी तती आवयोसा विश्लेष सं को नुकम करोन में ही एक विचार आया कि आहा श्री प्यारे कैसी सुंदर मेरी सेवा करते हुए विराजमान हैं और इस समय मेरे पास में सखी होती तो वे सखीगण एक लीला में दूसरी लीला एक बात में दूसरी बात दूसरी बात में तीसरी बात तीसरी बात में चौथी बात प्रकट करते हुई इस लीला का कितना विस्तार करती हाय सखी नहीं है क्योंकि सखी बिना यही पुष्टि नहीं सखी के बिना रस का विस्तार नहीं है यहां पर केवल प्यारे हैं और मैं हूं अब मैं कोई बात कहती हूं तो सखी उस बात में से बात निकाल करके आगे तीसरी बात प्रकट कर देती और उनमें छठी और आठवीं बात प्रकट हो जाती तो कैसी लीला का विस्तार होता एक लीला में दूसरी दूसरी में तीसरी विस्तार विस्तार होता परंतु पर, तो पर सखी के बिना लीला का नहीं हो रहा है तो किंचिन राधिका ने ही उस समय मन में ये विचार किया कि तरही एक महोत्सव सुधाम बुधिम बोले आहा प्यारे के साथ में ये जो महोत्सव अमृत हो रहा है इस महाअमृत सुधाम सुधा समुद्र को यह अपूर्व आनंद का जो समुद्र हो रहा है उसको अत्यपारम जो कि अति अपार है जिस प्रेम समुद्र का कोई पार नहीं है उसको नैवान भून मम सखी तती मेरी सखियों के समूह ने इस सुख का अनुभव नहीं किया आह ये रस सारा रस सखियों की वस्तु है जितना भी युगल का विलास है वो युगल का विलास नहीं है सखियों का विलास है रस की एक रीति है जिसको अन्य अन्य कई जगह प्रकट कर आए हैं। रस की प्रथम लहर आती है सखी के हृदय में द्वितीय लहर सखी श्री प्रिया जी के सामने श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करती है तो दूसरी लहर आती है श्री राधारणी में राधारानी में तब उत्पन्न होती है श्याम सुंदर की ओर थोड़ी सी झुकती है।, है तो रस की तृतीय लहर आती है श्याम सुंदर में श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न होती है जब चंचलता उत्पन्न होती है तो रस की चौथी लहर जो आती है वो पुनः सखी गणों में आती है युगल के विलास का दर्शन करके सखीगण गण परंपरा आनंदित होती हैं। तो मूलत रस के प्रारंभ करने वाली भी सखीगण ही हैं और उसका भोग करने वाली भी सखीगण ही हैं। सखी के बिना इस रस का भोग नहीं होता है तो नहीं वाद भून मम सखी तती तति माने समूह मेरी सखियों की पंक्ति ने इस रस का अनुभव नहीं किया बता हाय हाय हम दोनों के वियोग से वे कैसी व्याकुल हो रही है? रही हैं हाँ, इस समय क्या कर होंगी होंगी शोर जी कितनी कृपालु अब सखी कोई अलग वस्तु तो है नहीं जितनी भी सखी हैं वे सखी सब, सब श्री राधिका की और श्यामचंदर की ही इच्छा रूपा होकर के विराजमान है सखी कोई अलग वस्तु नहीं है इसलिए विचार कर कर रही रही हैं कि कौन करोती उस क्या उस समय वे सखी हाय होंगी इस रस का आस्वादन लेने वाली तो वे सखी हैं वे यदि होती तो रस का कितना विस्तार होगा ये विचार करके अत्रासवे यदि पुनः कथचित क्षणास्ता श्री राशेश्वरी विश्वानंद ने उस समय विचार करने लगी श्री कह रही है कि मैं ये विचार करने लगी कि अत्राश्व है कि अब मैं कुछ देर के लिए अब यहीं मान करके बैठ जाती हूं अब यदि मैं मान करके बैठ जाऊंगी तो सखी कहीं गई तो है नहीं सखी बाहर मेरी नुकुंज के चारों ओर हैं और वे चर्चा कर रही है उनकी आवाज भी आ रही है उनको पता नहीं है कि मैं इस नुकुंज में हूं यदि मैं यहां पर थोड़ी सी देर मान धारण करके बैठूं तो मान धारण करने पर वे सखीगण यहां आ जाएंगे और जब वे सखीगण यहां आ जाएंगे तो रस का बड़ा भारी विस्तार होगा अन्यथा रस का विस्तार नहीं हो रहा है तो अत्र यदि पुनः कथित क्षण यदि यहां पर कुछ क्षणों के लिए मैं तीक्षा करूं मान धारण करके यहां पर बैठ जाऊं तो ता रव साथ, वे जितनी भी सखीगण हैं, वे तुरंत ही मुझे मिल जाएंगी अभी तो भ्रमत क्योंकि वे गई हैं नहीं कहीं दूर वे तो आसपास ही सर्वत्र घूम रही है धाम प्रिय तमाथ न पारे हम ऐसा कहकर के ऐसा मन में विचार करके इति माने ये मन में मैंने विचार किया और मैंने तब प्यारे से यह कह दिया क्या कहा वो श्रीमद् भागवत की पंक्ति ही पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रियतम न पारे हम गंतुम विश्रमणम भजे मो बोले प्यारे मेरी तो सामर्थ्य नहीं है न पारे हम चल तुम नाम यत्र ते मन जहां तुमको ले जाना हो वहां मुझे ले जाओ मैं आगे चलने की अधिकार नहीं आगे चलने की मैं समर्थ नहीं हूं मैं तो थक गई हूं मैं आगे नहीं चल सकती हूं श्री श्याम सुंदर प्रिया के इन वचनों को सुनकर के रीझ गए क्योंकि नायिका मुख से मिलन की प्रार्थना नहीं करती है मुख से मिलन की अनुमति नहीं देती है परंतु तो भंगे में नायक को मिलन की अनुमति दे देती है मुख से ये नहीं कहेगी कि प्यारे मेरे साथ में मिलन प्राप्त कर बल्कि भंग्य मां में वह प्यारे को अनुमति प्रदान करती है इसी प्रकार श्री विश्वानंद ने भी राशेश्वरी ने भी भंग्य मां में श्याम सुंदर को मानो अपनी अनुमति प्रदान कर दी कि यत्र ते नये जहां तुमको ले जाना हो वहां मुझे ले जाओ कितनी सुंदर ये रसात्मक पद्धति है नायिका लज्जा की रक्षा अपने गौरव की रक्षा करते हुए संकेत के द्वारा अनुमति प्रदान करती है वाचा अनुमति प्रदान नहीं करती है श्री प्रिया ने भी संकेत के द्वारा उस समय अनुमति प्रदान की कि न पारिये हम गंत मुहूर्त में विश्रमणम भजे व पढ़ा जय जय जय पढ़ारे की मूर्त में विश्रमणम भजे विष्णु जी महाराज बड़े विद्वान नहीं, तो न पा पारे हम गंत मुहूर्त में विश्रमणम भजे मोह में एक मुहूर्त भी नहीं चल सकती हूं प्यारे विश्रमणम भजे बो हम दोनों आओ यहीं विश्राम करें ऐसा कहकर के वे मैं उस समय मान धारण करके बैठ गई तन में मनोगत मिदम सब साधु सर्वम विभेद रे रथांगी श्री श्याम तो मेरे मन की बात को तुरंत तो समझ गए श्याम तो सर्वज्ञ हैं वे अंतर्यामी भी हैं वे मेरे मन की बात को समझ गए इस बात को मैं जानती हूं कि मैं और प्यारे दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, हम दोनों एक हैं इसलिए तनोगत सहसैव साधु सर्वम विवेद सौ वे सर्वज्ञ श्रोमणी श्री श्याम मेरे मन की बात को तुरंत ही जान गई विदग्ध श्रोमणित्वात क्योंकि वे विदग्ध श्रोमणी होकर के विराजमान हैं। रस की भंगे माँ को रसिक जन ही पहचान सकता है अरसिक रस्क रसकों की बात को नहीं जान सकता है जो रस की बात है वो रसिक से ही कही जाती है किसी दूसरे से कभी भी कही नहीं जाती है विदग्ध श्रोमणि विदग्ध श्रोमणी होने के कारण मेरे हृदय में यह भाव था कि सखीगण यहां पर आ जाए श्याम सुंदर इस बात को पहचान दे परंतु अब फिर परंतु हो गया ये परंतु आते ही सब बात बदल जाती है कोई कहे अजय साहब आप बहुत बड़े हैं ये है वो है परंतु बास हो गया चौका परंतु कहते ही ऐसे परंतु कहा बोले श्री श्याम सुंदर विदग्ध परंतु मेरे मन की बात को तो समझ गए परंतु ये संपद तो लो रसकाग्रगण्य है श्री श्याम सुंदर परम चतुर हैं अपूर्व उनमें संपत्ति है चतुर उसे कहा जाएगा जो के विरोधी परिस्थितियों में भी कार्य का मार्ग निकाल ले उसका नाम है चतुर रसकाग्र गण्य है रसकों में अग्रगण्य होकर के विराजमान रसिक किसको कहेंगे बोले रसिक का तात्पर्य है कि जीव ईश मिल दो नाम रूप गुण पर हरे रसिक कहावे वे सोय जो जल घोरे सर करा रसकों ने श्री दुर्दास जी ने रसिक की परिभाषा दी कि जहां पर प्यारा और प्रीतम ये दोनों ईश का तात्व वो ईश्वर नहीं मानी प्रेम का प्रेमास्पद और जीव मानी जो जी रहा है जीवैती जीव जो उस प्राण को धारण कर रहा है तो प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों मिलकर के जहां अपने स्वार्थ के नाम रूप गुण का त्याग कर ले उनका नाम रसिक है निज सुख की भावना जहां नहीं हो प्यारे के सुख की भावना ही जहां पर विराजमान हो उसका नाम है रसिक श्री श्यामचुंदर रसिकाग्रगण्य रस को में अग्रगण्य होकर विराजमान है रसिक उसे कहेंगे जो स्वपर तटस्थ भाव का त्याग करके जो विभाव सामग्री है उसके साथ में ही तादात्म्य साधारणीकरण प्राप्त करके विराजमान हो उसका नाम है रसिक ये रसिक की परिभाषा काव्य शास्त्र की दृष्टि से रस शास्त्र की दृष्टि से रसिक की परिभाषा जहां विगलित वेद्यांतर स्थिति जिसमें प्राप्त होने की क्षमता हो उसका नाम रसिक तो किंच परामर्श ममर्ष उस समय श्री श्याम सुंदर रसिक श्रोमणी है इसलिए उन्होंने सपदी तुरंत ही अपने हृदय में इस बात का विचार किया के एताम नएत उप बने यदि यदि मैं श्री राधिका को ए ताम नयन उपवने श्री स्वामी को गलवैया देकर के या अंक में धारण करके एक बन से दूसरे बन में यदि मैं जाता हूं संभाव्यताल्यत रुजा पुनरुद्ध चित्ताम तब भी श्री प्रिया का चित्त इस समय लगा हुआ है सखियों में आहा ये मेरी प्रेम सेवा को भिन्न चित्त होने के कारण पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि रस की सामग्री की अविकलता इस समय प्राप्त नहीं है रत रस सामग्री का वैकल्य होने के कारण अभी इनका चित्त सखी गणों में लगा हुआ है यदि मैं इनकी सेवा करूंगा तो उस सेवा का संपूर्ण जो स्वाद है वह प्राप्त नहीं कर पाएंगी मैं इनकी संपूर्ण रूप से सेवा नहीं कर क्योंकि ताल लेते रुजा। इनका परम कृपालु दयालु होने के कारण आली अति रुजा सखीगणों की अत्यंत पीड़ा में इनका चित्र लग रहा है कि हाई मैं तो प्यारे के साथ में यहां पर विराजमान हूं एकांत कुंज में और मेरी सखी सखी सखी मुझे ढूंढती हुई हैं, हैं, वे कितनी कितनी व्याकुल व्याकुल व्याकुल होंगी? होंगी? मैं मैं अपनी छाती पर हाथ के देखती हूं। तनिक प्यारे पलकांतर हो हो हो जाते जाती गण रही इसलिए सखियों की पीड़ा का विचार करके श्री किशोरी जी का चित्त इस समय विकल हो रहा है वे मेरी प्रेम सेवा के आनंद को परिपूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर पा पाएं, पाएंगी तो यदि इनको ले भी जाता हूं तब भी रस का अत्यंत उल्लास नहीं होगा रस का उल्लास सर्वदा सर्वदा उल्लासों के साथ में ही होता है सखी बिना यही रसेर पुष्टि नहीं ही सखी रस विस्तारिया सखी है सखी के बिना रस की पुष्टि नहीं है तो किम सिया सुखम हाय ऐसे अधूरे विभाव सामग्री की विकलता से युक्त रस को प्राप्त करके कौन सा सुख हमको प्राप्त हो जाएगा यद यदि स्थित मत्र गोप्य अब यदि इस समय गोपिकागण मानो निकुंज मंदिर में यहां आ गई और उन्होंने एकांत में मुझे और श्री राधिका को यहां देखा ये शाम सुंदर विचार कर रहे हैं किशोरी जी कह रही रथांगी से कि श्याम सुंदर उस समय विचार कर रहे थे कि यदि यदि स्थित गोपिया, गोपी यहां पर कदाचित आ गई और और उन्होंने हम दोनों को को देखा, देखा, मुझे और श्री राधिका को एकांत में देखा, तो सर्वा मिले हो उस समय वे सब कुटिल भ्रो वाली अर्थात मेरे ऊपर मान करती हुई मुझे दोष देती हुई सर्वा मिले हुआ अपी वे यहां पर मिलेंगी और मेरे ऊपर कुटिल भवों को का प्रहार करती हुई वे विराजमान होंगी रस का विस्तार नहीं होगा उनमें मान उत्पन्न होगा वे अनुकूल होकर के विराजमान नहीं होंगी मेरी ओर तो कुटिल भावों से देखेंगे परंतु तो मुझसे कुछ बोलेंगी नहीं बोलेंगे कौन से बोले राधिका से श्री राशेश्वरी से वे कहेंगी के ए नाम पुनश्चिर मनेक मुपाल अरन ए नाम इन श्री राधिका को ही श्री वे सखीगण उल्हाना देंगी भंगस्य सांप्रतिक भावी अरे सखी तू बड़ी स्वार्थन निकली आहा तुम युगल का कैसा सुंदर यहां मिलन हुआ होगा तुम युगल का जो अपूर्व सुख वो कैसा विस्तृत हुआ होगा उस सुख की अधिकारिणी है दर्शिकाएं तो हम सखियों का विलास है परंतु तो तुमने उस विलास से ही के दर्शन से ही मुझे हमें अलग कर दिया ये उचित नहीं है उचित नहीं है अरे सखी तू बड़ी स्वार्थ निकसी अरे तुम जुगल का मिलन होता तो हमको बाधा डालने वाली थोड़ी होती हम तो उसको वाली ही होती रस का उल्लास करने वाली होती अरे आज तूने मेरे साथ में भी मतभेद रखा मेरे साथ में भी दुराव रखा ये उचित नहीं है ऐसे राधिका को ये नोच नोच डालेंगी राधिका को ये अनेक अनेक बार देते हुए हैरान करेंगे वो उचित नहीं होगा उचित नहीं होगा तो भग्नश सांप्रतिक केल रस्य भावी उस समय केल रस की जो भग्नता वो उत्पन्न हो जाएगी अर्थात जो केल रस प्राप्त हो रहा है वो केल रस बीच में ही समाप्त हो जाएगा नई रास विनोद नृत्यम और उस समय रास विनोद नृत्य या प्राप्त नहीं हो पाएगा बीच में ही सारी सखी जब श्री किशोरी को उल्हाना देंगे प्रिया में लज्जा उत्पन्न हो जाएगी और प्रिया सखियों के को मनाने में लग जाएंगे जो केले रस है वो तो रह जाएगा एक तरफ धारा और सखियों को मनाने में ही बस सारा समय व्यतीत हो जाएगा ताश प्रथा निज निजम सदनम गतासु और वे जितने भी सखी गण हैं वे भी क्रोधपूर्वक अपने अपने भवन को चली जाएंगे बनी बनाई रास की माला एक एक फूल बिखर जाएगा सब रास समाप्त हो जाएगा <coughs> तो यद प्रार्थतम स्वकुत पुराने एक दिन मुझे याद है शांत मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे याद है कि एक दिन श्री विष्वानंद ने नकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी राशेश्वरी ने मुझसे एक दिन एकांत में प्रार्थना की थी कि प्यारे मैं तुम्हारे उस नृत्य कौशल का दर्शन करना चाहती हूं जिसमें तुम मेरे साथ में भी नृत्य करते हुए हो और उसी काल में तुम मेरी जितनी भी सखीगण हैं उनके साथ में भी नृत्य करते हुए मैं तुमको देखना चाहती हूँ तुम्हारे उस नृत्य कौशल का लाघव का मैं दर्शन करना चाहती हूं कि मेरे साथ में शंकु में मैं विराजमान हूं वहां पर भी केंद्र में तुम मेरे पास में भी विराजमान हो और पूरे मंडल में घेरे में भी सब गोपियों के साथ में मेरी सखियों के साथ में भी तुम नृत्य करते हुए विराजमान हो तो शक्नो सिक्किम नु कुलजार बुद्ध तो लक्ष्य कोटि प्यारे क्या तुम में ये सामर्थ्य है कि अर्बुद जो प्रमदागण है उनके साथ में एक साथ तुम नृत्य कर सको और आलिंग तुम प्रियतम क्षण एक, एकम अनु इति तुम एक ही क्षण में जितनी भी प्रियागण है उन प्रियागणों का आलिंगन करते हुए भी विराजमान हो इसका दर्शन करने की मेरे हृदय में अपूर्व अभिलाषा है तो नु, बुद्ध लक्ष अनंत अनंत सकनो सिक्किम लक्ष्य हैं, उनका आलिंगन करते हुए एक क्षण में क्या तुम समर्थ हो यह मेरे हृदय में तुम्हारे नृत्य कौशल और विलास कौशल कौशल के दर्शन करने की अभिलाषा है आस्ते इदम् मम पूरे प्यारे मेरी इस अभिलाषा को तुम पूर्ण करो, पूर्ण करो करो जी ने एक दिन मुझसे कहा था और उसी के लिए मैंने रास प्रारंभ किया परंतु तो यहां पर वो अभिलाषा तो पूरी होगी नहीं क्योंकि सारी सखी नाराज हो जाएंगी राधिका को देंगे बोले अरे सखी तूने हमसे दोराब रखा हमसे दोराब रखती है तो अब हम यहां पर रहकर के करेंग, क्या करेंगी ले हम तो जाती हैं ऐसा कह करके, बेसखी सखी फुर्र फुर्र करके सब उड़ जाएंगी और श्री प्रिया का मन उन सखियों में अटका हुआ है उस समय जो विवाह सामग्री है उसकी विकलता होने के कारण रास की परिपूर्णता रास की निष्पत्ति पूर्ण रूप से रस की निष्पत्ति नहीं हो पाएगी तस्माद इमाम पल मात्र अब क्या किया जाए? श्याम श्याम सुंदर के सामने एक समस्या आ गई। कह रही हैं कि उस समय सुंदर ने विचार किया कि सारी गोपियों को यहां रोके रखने का एकमात्र उपाय यह है कि मैं कुछ देर के लिए श्री राधिका का भी त्याग कर दू तस्मा इमाम अपी जहन पल मात्र में ब एक क्षण के लिए श्री राधिका का भी मैं त्याग कर देता हूं जब इनका त्याग किया जाएगा तो जो दोष श्री राधिका को दिया जा रहा है वो सारा दोष सिमट करके मेरे सर के ऊपर आ जाएगा बलिहारी यह श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं सब ये कहेंगे कि नहीं सखी वो ही चंचल है राधिका के दोष से तो ध्यान हट जाएगा और सारा दोष मेरे अपराध के ऊपर गोपियों का हो जाएगा मैं सारे अपराध को अपने सिर के ऊपर ले लूं ये श्री श्याम सुंदर चाह रहे हैं तो निर्दूषण विनय नो प्रथम विधायधिका को निर्दूषण बनाऊंगी बनाऊंगा इनके सारे दोषों को दूर करूंगा और विनय इनको विनय से युक्त बनाऊंगा ये स्वयं मेरे लिए ब्याकुल होती हुई विराजमान होंगी और इनकी व्याकुलता देख करके सारी सखी भी इनके साथ में मिल जाएंगी और सखियों में बैमत्य नहीं आएगा सखियों में भेद उपस्थित नहीं होगा मन तुम स्वमूनी अखिलम एवं दधामी मन तुम जितना भी दोष है जो राधिका को दिया जा रहा है वो दोष स्वमूर्धने दधामी। मैं अपने सिर के ऊपर धारण और ऐसा के श्री जो है उनका करके मैं विराजमान हूंगा कि हे तुम्हारे प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता हूं अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए अपनी ऋणता को प्रकट करने का स्व भी मुझे मिल जाएगा अन्यथा प्रिया के सामने अपने हृदय की कृतज्ञता को व्यक्त करने का मुझे अवसर सामान्यतः नहीं मिल सकता है परंतु ऋणी श्याम मैं प्रिया का भी ऋणी बनकर के न पारे हम न पारे हम कह करके मैं ऋणी बनकर के विराजमान हो जाऊंगा और तानेह यानी उन जितने भी गोपिकागण है श्री किशोर जी की सखी गण उन सखी गणों को भी स्नेह यानी उनको भी स्नेह युक्त करूंगा खला अप सर्वथा उन सभी को भी मैं अस्याम स्नेह यानी इन श्री राधिका के प्रति स्नेह युक्त कराऊंगा इन राधिका में उन सब सखियों को स्नेह उत्पन्न कराऊंगा ऐसे श्री श्यामचंदर विचार कर रहे हैं और विचार करते हुए एक भाव को और प्रकट करना चाहते हैं वो ये कि गोपिका गुणों को ये पता लग जाए कि श्री राधिका के बराबर न तो कोई संयोग में है न श्री राधिका के बराबर कोई वियोग में श्री स्वामिनी संयोग में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरी स्वामिनी वे वियोग में भी मेरी प्रिया वियोग में भी सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे अनुकुल नायक होकर के प्रिया की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना श्री श्याम चाह रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि ज्वर मपार मस्या। श्री राधिका का वैश्लेश विश्लेषजन्य जो ज्वर है वह अपार है श्री राधिका का जो वियोग, उस वियोग का ज्वर जितना राधिका में है ऐसा ज्वर और कहीं दूसरी जगह नहीं है ऐसी पीड़ा राधिका के समान व्योग की पीड़ा कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकती है ये व्योग में भी अपूर्व सहता, जहां पर व्योग का एक स्वरूप है कि एक निमिषमात्र पलक का जो झपकना है वो भी श्री राधिका को असह्य हो जाए ऐसा प्रेम और कहा मिलेगा तो व्योग में इनकी जो श्रेष्ठता है उसको जगत के सामने दिखाऊंगा तो वैश्लेश ज्वरम अपारम अतुल्यम उन सारी सखीगणों को प्रतिपक्षागणों को सखीगणों को नहीं प्रतिपक्षागणों को जो श्री राधिका के यूथ की नहीं हैं ऐसी प्रतिपक्षाओं को ऐसी तटस्थाओं को मैं स्मय महाभिश मज्जिदान आश्चर्य के समुद्र में डुबो दूंगी डुबो दूंगा कि आहा जैसा प्रेम श्री राधिका में विराजमान है ऐसा प्रेम कहीं दूसरी जगह नहीं है हम लोग तो जब वियोग हुआ उस समय एक एक बंद लता इनसे पूछती हुई डोल रही हैं और हम में विवेक तो भी था पूछ रही हैं कि दृष्टो व कष्ट दशवत्थ क्ष निग्रोध नो मना अरे प्लक्ष अरे अश्वत्थ अरे निग्रोध तुमने क्या शाम सुंदर का दर्शन किया और साथ के साथ में कहीं विवेचन करती हुई भी विराजमान हो रही हैं कि अरे ये तो अश्वस्थ ये जो पीपल का पेड़ है अश्वत्थ ये तो स्वयं देख हमारे सामने कह रहा है कि मैं आज हूं कल मैं नहीं रहूंगा अश्वत्थ श्व मैने आगामी कल में मैं नहीं रहूंगा मुझसे मत पूछो मैं तो इस जीवन का त्याग कर दूंगा ये प्लक्ष र लरे प्रकृष्ट अक्ष वाला प्ल कीजिएगा प्रक्ष प्र और प्ल एक ही चीज है ला और रा इन दोनों में संस्कृत में अभेद है हमारी ब्रिज भाषा में भी अभेद है डार डार और डाल डाल लाखी जगह रा का प्रयोग करते हैं का तात्पर्य है प्रकृष्टि जिनकी अक्षय हैं आंखें हैं प्रकृष्टि जिसकी इंद्री है तो यह भी इससे पूछ तो रही थी कि अरे इस पापड़ी के पेड़ में बड़ी बड़ी आंखें हैं ये विशिष्ट आंख वाला है इसने श्याम सुंदर को देखा होगा परंतु तो ये प्लक्ष भी कह रहा है कि अरे मैं आज कहीं आवृत अक्ष वाला हो करके ही विराजमान हूं पृक्ष होते हुए भी आज मैं आवृत अक्ष वाला हुई हो करके विराजमान हूं इसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं नेत्र जो है उनमें जल भरे हुए हैं ये देख नहीं पा रहा है इसलिए इसने, इसने प्यारे को देखा नहीं हुआ। ये कह तो रहा है ये अपने आप कह रहा है कि मैं तो में उनको देखा झुका परंतु अब रोध माने मेरा शरीर नक माने झुका हुआ का झुका हुआ ही रह गया है तो प्लक्ष निग्रोध नो मना नंद सुंदर का तो प्रेम हसाब लुक नहीं ये कुछ अपूर्व से कुप करता हुआ करता हुआ ही विराजमान है कभी पीड़ा देखी ही नहीं है इससे कश्चित कुरव अशोक अशोक ये कुरवक रुदन करते हुए विराजमान है यह अशोक इसने दुख देखा नहीं है जिसने दुख देखा हो वो दूसरे के साथ में सहानुभूति रख सकता है ये हमारे साथ में क्यों सहानुभूति रखेगा नागपुन्नाग अरे ये नागपुन्नाग ये तो स्वभाव ही या तो मदमत हाथी की जाति के हैं या सर्प के समान क्रूर जाति के हैं इसलिए इनका स्वभाव भी बड़ा क्रूर ही है ये हमको काय को बताएंगे ये चंपक ये तो केवल देखने वाले हैं चमकने वाले हैं चंपती पश्चिमी जो देखने वाले हो करके, हो करके ये विराजमान हैं, ये तो देखते रहते हैं कि क्या कोई यात्री आ रहा है क्या जैसे पंडा जी सदा देखते रहते हैं कि शायद ये जो व्यक्ति आ रहा है ये हमारा कहीं यजमान निकल आए ये हमारा यात्री निकल आए ऐसे चंपक तो श्याम सुंदर को देख भी नहीं रहोगे ये तो सब जगह घूम घूम करके देख रहे होंगे इनको पता नहीं है कि श्याम सुंदर कहां निकल गए ये तुलसी जरूर बता सकती है कश्चित तुलसी कल्याणी तुलम इति तुलसी जो तुला को नष्ट कर दे समानता को नष्ट कर दे उसका नाम है तुलसी अर्थात जो अतुलनी है उसको भी तोड़ने में यह कहीं समर्थ है पंत कह रही हैं अरे ये तो तुलसी है कहीं हम इसके समान सौभाग्यशाली नहीं, नहीं बन जाए इसलिए हमारे प्रति सपत्नी भाव रखते हुए ये भी हमको उत्तर नहीं देगी नहीं देगी कश्चित तुलस कल्याण है गोविंद चरण प्रिय ये गोविंद की चरण की प्यारी है हम कहीं इसकी तुला में नहीं पहुंच जाए इसकी बराबरी में नहीं पहुँच जाए इसलिए ये भी उत्तर नहीं दे रही है तो जितनी भी गोपिकागण हैं, उन सबों को और आगे के के जाति बोले ये ये तो दासी हैं, काहे उत्तर मालिक नहीं, तो तो नहीं, नहीं है तो ये दिखाने के लिए वैश्लेश ज्वर मपार मतुल्य मस्या श्री राधिका का जो वैश्लेष ज्वर है व्योग ज्वर वो अपार है हम लोग तो बड़ा विवेक करक रख करके एक एक के गुण दोष की परीक्षा करके आगे बढ़ रही थी परंतु श्री राधिका में यह सामर्थ्य नहीं है वे तो हानास वही के वहीं मूर्छित हो गईं तो राधिका के विरह की सर्वोत्तमता दिखाने के लिए ही श्री शाम ने मेरा त्याग किया था इसलिए अरी सके खबरदार प्यारे को दोष मत देना प्यारे को दोष मत देना स्वप्रेम गर्भ निर्धुमानु निर्ध मैं इन गोपिकाओं के प्रेम का जो गर्व है उसको भी निर्धनवामी मैं उसको भी नष्ट कर दूंगा कष्ट कर दूंगा और ए नाम और उस समय ताभिर महाधिक तमाम अनुभाव आमी श्री राधिका इन सब सखीगणों की अपेक्षा सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं। इस बात का मैं अनुभव कराऊंगा ये श्री श्याम ने विचार किया अरे रसांगी, तू जो आरोप कर रही है कि श्यामसुंदर ने तेरा त्याग कर दिया उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं है ऐसा विचार मत कर श्याम मेरा ही हित चिंतन कर रहे थे प्रेम का स्वभाव है कि प्यारे को ही प्रेमास्पद को ही परम परम सुख दिया जाए श्री श्याम मेरा ही चिंतन करने के लिए मेरा त्याग कर गए थे क्योंकि इन उनकी क्रिया के द्वारा जितनी भी गोपिकागण उनके हृदय में श्री राधिका की उत्कृष्टता अत्यंत अत्यंत प्रकट हो गई तो विरह की सर्वोत्तमता दिखाने के लिए श्याम ने मेरा त्याग किया था तू जो अविवेचकता कह रही है वो अवेचकता नहीं है बल्कि श्याम सुंदर का प्रेमी स्वरूप है क्योंकि प्रेमी प्रेमास्पद को सर्वदा सर्वदा गौरव प्रदान करते हुए विराजमान होता है अब एक, विप्र समिक लंभोपर्वशत गुण कोटि गुणाधिकोस्तु ताभ्याम शुचि परम पुष्टि मुपई चास्या तो गुरुम करूणी अब विरह में सर्वोत्तमता प्रकट हो गई अब मिलन में भी इनकी सर्वोत्तमता मैं दिखाऊंगा ये श्यामचंदर के हृदय की भावना है कि संभोग सकलाधिक अधिक एव कि संयोग में तो ये सबसे श्रेष्ठ हैं संयोग में सर्वश्रेष्ठ नहीं होती तो अनंत गोपी उनको छोड़ करके श्यामसुंदर श्री प्रिया जी को लेकर के क्यों पधारते मुरार संसार वासना वासनाबद्ध श्रृंखला राधाम आदाय सहसा तत्याज ब्रिज सुंदरी श्री श्याम सुंदर ने यदि अन्य गोपिकागणों की अपेक्षा रखते हुए छिप करके यदि त्याग किया हो श्री राधिका का तो इसमें तो कहीं ना कहीं अन्य अपेक्षा होने के कारण प्रेम में न्यूनता रही कि दूसरों का विचार करते हैं परंतु श्री श्याम सुंदर अन्य अपेक्षा भी नहीं रखते हैं और अन्य अपेक्षा न रख करके वे कहीं मेरी महिमा को प्रकट करते हैं और सारी गोपियों के देखते हुए भी उनका त्याग करते हैं यह दिखा रही है नहीं तो एक प्रश्न उपस्थित हो सकता था भाई श्याम ने यदि छिपकर के राधिका को लेकर के अन्य गोपियों का त्याग किया तो इसका मतलब है अन्य गोपियों से भी डरते हैं अन्य अपेक्षा है परंतु तो ऐसा नहीं है कभी छिपकर के भी त्याग करते हैं और कभी सबके सामने चौपट्टा में भी चौड़े में भी श्री श्याम का श्याम सारी गोपियों का त्याग करते हैं श्री गीत गोविंद में जो श्री प्रिया जी को पधराना वर्णन किया गया वहां पर छिपकर के नहीं है वहां पर सबके सामने है खुले में रपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम का तात्पर्य है सम्यक सार रूप जो प्रेम की वासना है वही मानो एक जंजीर है और उस सम्यक सारूप जो श्याम में प्रीति है उस श्रृंखला से युक्त श्री राधाम आदाय ऐसी उन श्री राधिका को संग में लेकर के तत्ज ब्रिज सुंदरी आपने अन्य जितनी भी ब्रिज सुंदरी अन्य ब्रिज सुंदरी गण हैं उनका त्याग कर दिया इसका मतलब है कि श्री राधिका के प्रेम में इतने बधे हुए हैं कि सबके सामने भी श्री श्याम ने सबको दिखाते हुए भी श्री प्रिया को संग में लेकर के पधारे और अन्यों का मान होने का मान धारण करने का उन्होंने विचार नहीं किया तो वो ही कह रही हैं कि श्री श्याम मन में विचार कर रहे हैं कि संभोग एश सकला अधिक एव कि संयोग में भी ये सबसे सारी गोपीकारों की अपेक्षा अधिक हैं यह दिखाने के लिए ही श्री श्याम पहले मुझे लेकर के आए फिर वियोग में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं यह दिखाने के लिए उन्होंने मेरा एक क्षण के लिए त्याग किया था विप्रलम्भों में सर्व शतकोट गुणाधिकोस्तु मेरा वियोग भी इन अन्य गोपियों की अपेक्षा शतकोट गुण अधिक हो करके विराजमान है ता भ्याम परम परुष्ट मुपित आज संयोग इन दोनों के कारण वो शुचि रस शुचि रस कहते हैं उज्जवल रस को वो जो रस है वह परम परम पुष्टु हो करके विराजमान हो संयोग इन दोनों के द्वारा वो श्रृंगार रस परम उन्नति को प्राप्त करके विराजमान हो ता हे भे हे भय तू ऐसा विचार करके ता माने उन अन्य गोपिका को श्री राधिका के सामने लज्जित करते हुए कि अरे श्री राधिका के प्रेम को तुम क्या प्राप्त करोगी ऐसा श्री राधिका की सर्वोत्कृष्टता स्थापित करते हुए ताह हे भैया तू उस समय श्री राधिका जो हैं उनकी महिमा स्थापित करने के लिए और उन जितने भी गोपिकागण हैं उनको लज्जित करने के लिए इमाम तो गुरु करोतु मुझे मैं इन श्री राधिका को अब गुरु करोतु इनको गौरवशाली बनाता हूँ ये मन में विचार करने के लिए ही श्री श्याम श्यामचंद्र ने उन सब गोपिकागणों का के सामने मेरा भी त्याग कर दिया उन गोपियों के साथ साथ मेरा भी त्याग कर दिया तो संयोग वियोग इन दोनों के द्वारा श्री राधिका का प्रेम अत्यंत पुष्ट हो सारी गोपिकागण जो इनके साथ में प्रतिपक्षागण जो सपत्नी भाव धारण करते हुए प्रतिद्वंद्विता कर रही हैं, वो प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो जाए और सब एक सूत्र में इनके आनुगत्य में बच जाए तब रास होगा विचार करने के लिए ही श्री श्याम सुंदर ने मेरा त्याग किया बात यह हुई कि यदि श्री श्याम सुंदर किशोरी का एक क्षण के लिए त्याग नहीं करते तो प्रेम का स्वभाव यह है कि अन्य नायिका को देख करके सभी अपने आप को बड़ा करके मानती हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम वाली हम सबसे ज्यादा प्रेम वाली हम यह विचार करती हैं और उस स्थिति में कभी भी एक सूत्र में बध करके रास नहीं हो सकता था क्योंकि एक को मनाएंगे तो दूसरी रूट है दूसरे को मनाएंगे तो पहली रूट है ये सब चलता और कहीं एक सूत्र में नहीं बनेंगे इसलिए सारी गोपिकागणों को यह विश्वास दिलाना और उनके हृदय में यह अनुभव कराना बहुत अनिवार्य था कि नहीं श्री राधिका के बराबर न हम मिलन में हैं न राधिका के बराबर हम वियोग में और श्री किशोरी किशोर चाहेंगी राधाराणी चाहेंगे तभी हमें श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त हो सकता है यदि ये नहीं चाहेंगे तो श्याम सुंदर हमको भी छोड़कर के छोड़ करकेश्वानंद कुंज में ही चले जाएंगे और फिर महारास नहीं हो सकेगा सारी गोपिकाओं को लेकर के एक साथ रास होना पंत श्री प्रिया की इच्छा यह है कि प्यारे मैं तुम्हारा वो नृत्य कौशल देखूं जिसमें मेरे साथ में भी भी भी तुम रास कर कर रहे हो, कर रहे हो हो और और मेरी जितने अनंत शतकोट उनके साथ में भी तुम नृत्य कर रहे हो फिर एक दूसरी इच्छा कि एक काल में तुम अनंत गोपियों का आलिंगन करते हुए विराजमान हो तुम्हारे उस प्रेम विलास कौशल का दर्शन करूं अब वो कैसे हो बुध तभी तो हो जबकि मंडल बद्ध होकर के गोपिकागण विराजमान हो और शाम सुंदर प्रकाश भेद धारण करके सब गोपियों के सामने विराजमान हो और सबकी गलबैया देकर के विराजमान हो तब हो सकता है और वो तब तक संभव नहीं है जब तक के गोपीकागणों में परस्पर सपत्नी भाव विराजमान है जब तक स्वपक्ष प्रतिपक्ष ये भाव विराजमान हैं तब तक रास हो नहीं सकता है तो सबको एक सूत्र में बांधना बांधेंगे तो बारह बार माला बिखर जाएगी मोती बिखर जाएंगे और वो रास हो नहीं सकेगा जब तक श्री राधिका की सर्वोत्तमता स्थापित नहीं की जाए और सब फिर श्री राधिका के आदेश के अनुसार विराजमान नहीं हो तब तक रास नहीं हो सकता है महारास नहीं हो सकता है इसलिए श्री श्यामचंद्र ये चाह रहे थे कि ता हे प्रया तु मैं इन जितने अन्य जितनी भी गोपिकागण हैं उनको लज्जित करते हुए अलम इमाम तो गुरी करूं श्री राधिका जो हैं उनको ही गुरुक बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए विराजमान हूं इसलिए श्री श्यामचंद्र ने मेरा त्याग किया जो उल्हाना मुझे दिया जा रहा था अब वो उल्हाना मुझे नहीं दिया गया वो सारा उल्हाना दिया गया श्याम सुंदर को वे श्याम सुंदर जब श्री प्रिया के चरणों में नपारेम कहकर के ऋणी होकर के गिरे तब श्री प्रिया ने श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगाया और सारी गोपिका गणों से भी उस समय उनको एक सूत्र में बांध करके सब गोपिकागण राधिका का अनुगत्त ग्रहण करके अब श्री राधिका जैसे करेंगी वैसे हम करेंगी इस तरह अनुगत्य में विराजमान हो करके ये सारी गोपिकागण फिर महाराष्ट्र में सम्मिलित हुई और प्रिया की वो दुर्लभ अभिलाषा कि एक काल में अनंत नायिकाओं का आलिंगन करते हुए तुमको तुम्हारा दर्शन करूं वो अभिलाषा आज पूर्ण हुई प्रेमाधिका अपे रमते रमतेस्तं व्य संस्ता आली कामी हरि भेत नो यद विहायो श्री श्याम सुंदर कामी नहीं है नो यद विहाय प्रेमाधिका अहो रमते तो तस्या श्री श्याम सुंदर यदि इन गोपिकागणों के साथ में बिलास करते हुए विराजमान हैं, तब भी श्री कृष्ण कामी नहीं हैं। ये श्री किशोरी जी सिद्ध कर रही हैं कि अरिशी कामी हरि कामी हरि भावते, नो कामी श्री हरि नहीं हैं। यदि असौ बिहाय प्रेमाधिका आप रहो रमते तो तस्याम की हम सब गोपिकागणों को तो श्री श्यामचंदर ने छोड़ दिया श्री राधिका के साथ में ही श्री श्याम सुंदर रमण करते हुए विराजमान क्योंकि श्री राधिका विराह में भी सर्वोत्तम है और मिलन में भी सर्वोत्तम हैं। है सर्वोत्तमी ऐसा कहते हुए वे ललतादिक जितनी भी सखीगण हैं वो क्रोध से व्यथित हो हम दोनों को जो पहले दोष देने वाली थी वे अब में श्री राधिका के महिमा का गायन करने वाली हो जाएंगी तो यह संप्रति या पहले जो सखीरण श्री राधिका में क्रोध कर रही थी वे ही तुरंत बहु जो श्री राधिका को अत्यंत अत्यंत दोष देती हुई दुखी हो रही थी नव अपदूषं थी और हम दोनों को दूषित कर रही थी मन हम दोनों के ऊपर दोष दे रही थी वे गोपिकागण जो विरोधनी हो रही थी वे ही कहीं हमारी सहकारिणी बन करके विराजमान हो जाएंगी सहयोगी बन करके विराजमान हो जाएंगी ताए कोट गुणिता विरहे स्मुष्या प्रेमाग्नि बाड़ विशाह पर चाय आमी इन गोपिकागणों को विरहमे श्री राधिका की प्रेमाग्नि की वडवानल प्रेम रूपी वडवानल कितनी बड़ी है इसका मैं परिचय करा दूंगी तो ता कोट गुणिता विरहे स्तमशिया प्रेमाग्नि बाडव शिखा श्री राधिका के प्रेमाग्नि की वडवानल की शिखा कोट गुणिता हम अन्य गोपियों की अपेक्षा राधिका की विरह पीड़ा करोड़ों करोड़ों गुण अधिक है इतनी परिचाये आमी शाम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं इनका अब गोपियों को परिचय कराना पड़ेगा और मैं परिचय करा देता हूं तो ताहा माने वे विरह की अग्नि की ज्वालाएं ज्वाला गुणता विरह में हमारी अपेक्षा कोटि गुण अधिक हैं इसका परिचय आमी मैं इन सब गोपियों को अब परिचय करा देता हूं या बलात उपगता लीहमाना स्वप्रेम दीपन दीप विद्युहु उस समय या भी श्री राधिका की विरह की अग्नि का विचार करके बलात बलात्तात् जो बलपूर्वक सामने प्रकट हो रही है उनसे अवलीह माना ये स्पृष्ट होकर के उस विरह अग्नि का दर्शन करके इनको ये अब अनुभव हो जाएगा कि स्वप्रेम प्रेम दीप दहनम के हमें जो प्रेम है वह तो केवल एक दिए की लौ के समान है और श्री राधिका का जो प्रेम है वो बड़वाग्नि के समान है वो दावानल के समान वर्वाग्नि के समान है और उसकी तुलना में हमारा जो विरह है वो विरह तो केवल एक दिए की लौ के समान ही है इसको ये जान जाएंगे एवं चेष्यत मदीपसित मैक्य मासाम ऐसा करने पर शेष्यत मदीपसित मैक्य मासाम राशाक्ष नाट्य जब तक ये गोपिकागण एक सूत्र में नहीं बधेंगे तब तक मदीपसित मैक्यम मैं चाह रहा हूं कि ये गोपिकागण सब एक सूत्र में बध जाएं तो मत ईप्सित मेरा चाहा हुआ जो ऐक्य है माने इनको एक सूत्र में बांधने की जो प्रवृत्ति है वो अन्यथा सिद्ध नहीं होगी रासाक्ष नाट्य जो रास नामक अपूर्व नाट्य है उस रास नामक नाट्य का अनुमंडल ताम गता नाम। एक ही मंडल में एक साथ एक काल में सब गोपियों को संज में लेकर के रास करना ये समस्या है अकेले अकेले तो अलग अलग रास हो जाए कोई कठिनाई नहीं है श्याम सुंदर भी अनेक प्रकाश वेद जैसे यहां पर धारण करेंगे अलग अलग होता तो अलग अलग कुंज में रास हो जाता कोई कठिनाई नहीं थी परंतु तो समस्या ये है कि एक मंच के ऊपर एक रासस्थली के ऊपर सारी गोपिकागण का एकत्रित हों, और फिर भी उनमें विरोध न हो बोलो ये कितनी कठिन बात है और उस कठिन बात को दूर करने का उपाय यह है कि जब तक सारी गोपी श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण नहीं करेंगी तब तक एक सूत्र में भी बन नहीं सकती हैं क्योंकि तो प्रेम का स्वभाव यह है कि प्रेम करी अति सागरीता में दो न समाये दो जने प्रवेश कर नहीं सकते हैं वहां पर एक साथ दो नायका उनकी एक काल में उनके प्रेम का पोषण तब तक नहीं होगा जब तक कि उनमें एक एकमत नहीं हो, मती, एक मती जब तक उनमें नहीं हो, नहीं हो तब तक एक साथ रास नहीं हो सकता है इसलिए एवं मई के मास आसाम मैं इन में इन गोपी में ऐक्य स्थापित करना चाहता हूं और ऐक्य हो सकता है इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है क्योंकि ये सभी गोपिकागण महाभावत स्वरूपा है और साजात्य में एक हो जाता है इसमें कोई कठिनाई की बात है नहीं तो सिद्धांत तो ये एक होकर के विराजमान परंतु तो लीला में सब विरोधी होकर के विराजमान है सिद्धांत तो ये सब आह्लादमी शक्ति की ही स्वरूप हैं, इसलिए इनमें विरोध है नहीं एक तो हो सकता है परंतु तो लीला में इनमें सर्वदा विरोध है इसलिए लीलागत विरोध को दूर करने के लिए उपाय यही है कि श्री राधिका की सर्वोत्कृष्टता का इनको बोध कराया जाए कि मिलन में भी राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं और व्योग में भी श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं व्योग में अन्य गोपी तो एक एक बंद लता से पूछती हुई डोल रही हैं श्री राधे का पूछती हुई नहीं डोल रही है और वे तुरंत ही मूर्छित होकर के गिर गई हा नाथ हे प्यारे तू ही हमको हमसे नाथ माने प्रार्थना करने वाला तू ही हमारी प्रार्थना को पूरा करने वाला तू ही वरदान देने वाला होकर के विराजमान है नाथ माने अभिलाषा नाथ माने देना नाथ माने प्रदान प्रदान करना तो नाथ नाथ है नाथतम जो अभिलाषा है नाथ नाथम स्वामी स्वामी भी श्याम सुंदर हैं देने वाले भी श्याम सुंदर हैं और वे अभिलाषा रूप भी वे ही श्याम सुंदर होकर के विराजमान हैं तो हा नाथ रमण का तात्पर्य है बोले आहा प्यारे मेरा मिलन तेरे अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह संभव ही नहीं है क्योंकि काया से छाया जैसे अलग नहीं रह सकती है अग्नि अग्नि का ताप जैसे सर्वदा सर्वदा एक होकर के विराजमान इसी प्रकार तू ही मेरा रमण होकर के मेरा स्वरूप होकर के विराजमान है हे प्रेष्ट परम प्यारे अरे महाभोज अनेक अनेक समय तूने अपनी लंबी भुजाओं से मेरे मार्ग को रोका अब पुनः अपनी लंबी भुजाओं से ये प्राण बाहर जाना चाहते हैं इनको धैर्य प्रदान कर दे हानास महाभुज मैं तेरी दासी होकर के विराजमान तो ये जो विरह की भावना वो भी कहीं श्री राधिका के विरह की सर्वोत्कृष्टता गोपिका गुरु को सिद्ध करनी थी तो एवं चेष्य मदीपितम ऐक्यम मैं भी ये चाहता हूं कि इन गोपीकागों में ऐक्य स्थापित हो जाए और वो ऐक्य तभी स्थापित होगा जबकि श्री राधिका की महिमा का इनको बोध हो जाए और जब ऐक्य स्थापित हो जाएगा तभी रासाक्षम नाट्यम रास नामक जो नाट्य है वह कहीं संभव होगा अनुमंडल अनुमंडलताम गतानाम एक ही मंडल में ये सारी गोपीकागण तब विराजमान होंगे मध्य मया सह रुचात विराजमाना और श्री राधिका मेरे साथ में भी उस समय अपूर्व अंग शोभा को विस्तृत करती हुई आप विराजमान होंगी ए नाम बिलोक के भवेद अपिकाच दीर्षा और तब श्री राधिका का मध्य में दर्शन करके भी किनी के हृदय में ईर्षा नहीं होगी अन्यथा ईर्षा उत्पन्न होती रहेगी और बनी बनाई माला टूटती रहेगी रास कभी संभव नहीं हो पाएगा इसलिए श्री शाम ने किशोर का भी बीच में त्याग कर दिया त्याग नहीं किया केवल सब गोपिकागुणों को राधिका की महिमा का दर्शन मात्र कराया कष्टम कदापि सुख संपद उदर्क में मित्राए मित्र मे यती यद हितैषी कभी कभी ऐसा होता है कि एक मित्र भी दूसरे मित्र को कष्ट प्रदान कर देता है परंतु उसका जो कष्ट प्रदान करना है वह हित के लिए ही होता है कभी मित्र मित्र को भी डांट देता है परंतु उसका जो डांटना वह हित प्रदान करने के लिए ही है तो कष्टम बड़े कष्ट की बात है कि कदापि सुख सुख संपद उदर्क में वो एक मित्र दूसरे मित्र को जो कष्ट प्रदान कर रहा है वह सुख संपद उदरक है सुख संपत्ति को ही प्रदान करने वाला होता है सुख संपत्ति को प्रदान करने के लिए मित्र आय मित्र मपी य कष्टम एक मित्र भी मित्र को मित्र को सुख देने के लिए कष्ट प्रदान करता है तद हितैषी क्योंकि वह हित ही चाहता है बालक को बुखार आ रहा है बालक कह रहा है कि मैं लड्डू खाऊंगा परंतु मां कहती है ना अना भी नहीं देंगे तो ये बुखार आ रहा है तो बालक की इच्छा को पूरा न करना उसको कष्ट देना तो वो मां जो कर रही है वह बालक के हित के लिए कर रही है इसी प्रकार मित्र भी कभी मित्र को कष्ट भी प्रदान कर रहा है तो वो उसके हित के लिए ही कर रहा है क्योंकि तीव्रांज नहीं एक बड़ी सुंदर बात ये दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे हैं जहां पर कहीं बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी बात को प्रस्तुत किया जाए उसका नाम होता है दृष्टांत अलंकार तो दिव्यांज नई यदप मूर्खयती स्विष्टि जैसे मां बालक की आंख में काजल लगा रही है बालक छटपट रहा है पंत पकड़ करके जबरदस्ती दबा करके जैसे माँ बालक की आंख में काजल लगा देती है यद्यपि काजल लगाते समय बालक की दृष्टि वह मूर्छित हो जाती है उसकी आंख में कुछ मिर्ची भी लगती है कुछ जलन भी होती है जो कपूर का कज्जल है वो उसकी आंख में जलन भी उत्पन्न करता है पंत जैसे वो जलन सुख देने के लिए है बालक की दृष्टि को उल्टा सुंदर बनाने के लिए और बालक की दृष्टि को अधिक बढ़ाने के लिए जैसे है ऐसे ही जैसे कर्पूर आंखों में पीड़ा उत्पन्न करता है पंत सुख देने के लिए लगाया जाता है इसी प्रकार कभी कभी मैं श्री राधिका को दुख भी प्रदान करता हूं किसके लिए बोले उनकी अनुवृत्ति मेरे भीतर हो जाए इसके लिए ही दुख देता हूं ये अनुत वृत्त यथा कभी मैं जो कष्ट देता हूं स्वामी को भी जो कष्ट दे रहा हूं इसलिए कि वृत्त कि श्री राधिका का चित्त मुझ में ही लगे उनका प्रेम बढ़े इसके लिए ही मैं कष्ट प्रदान करता हूं तो तीव्रंजन यदि मूर्छ स्वदिष्ट माँ यद्यप तीव्र लगा करके बालक की दृष्टि को मूर्छित करती है परंतु अत्यति मन उत्तर काल में अतिद्युतमती जनस्ताम वह उसे अतिद्युतिमती ही करती है उस दृष्टि को अत्यंत अत्यंत द्युति से युक्त तेज से युक्त ही करती है इसीलिए मैंने शिवराधिका को कष्ट प्रदान किया ही ऐसे मन में अरी देवांगना अरी रथांगी प्यारे मन में विचार कर रही थे राधा रानी उन रथांगी से कृष्ण जो सखी बन करके आए हुए हैं देवांगना का वेश धारण करके आए हैं उनसे शिव राधा कह रही हैं बोले प्यारे ने ये सारी बातें कही इत्या बहन तम श्याम सुंदर इन युक्तियों को मनी मन में सोच रही थे कि राधिका की वो अभिलाषा पूरी करनी है कि एक काल में मैं तुमको सर्वत्र नृत्य करते हुए देखूं ये अभिलाषा पूरी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि गोपियों में सपत्नी भाव है सपत्नी भाव रहेगा ही रहेगा सपत्नी भाव दूर करने का उपाय यही है कि श्री राधिका की महिमा का स्थापन किया जाए न संयोग में हम इनके बराबर हैं ना नियोग में इनके बराबर हैं यदि वियोग को नहीं दिखाया केवल संयोग को तो दिखा चुका हूं और व्योग को नहीं दिखाया राधिका का मैंने त्याग नहीं किया तो सब गोपी फिर भी राधिका का सर्वोत्कृष्टता प्रकट नहीं करेंगी वियोग जैसे प्रकाशित करने वाला है ऐसे संयोग प्रकाशित करने वाला नहीं होता है इसलिए वियोग की महिमा ज्यादा है व्योग में राधिका की महिमा ज्यादा प्रकट होगी इसलिए कुछ क्षण के लिए इनको मैं वियोग प्रदान करता हूं और प्रदान करने के लिए श्री श्यामचंदर ने उस समय श्री राधिका को उस समय कहीं उल्लास प्रदान किया श्री राधिका जो है उनको अपूर्व से कहीं विरह अधिक प्रदान किया और उसको देख करके अन्य जितनी भी गोप वे सब गोपिकागण श्री राधिका की सर्वोत्कृष्टता का विचार करके कृत हो गई हैं उन्मुख हो गई हैं पदान कथचिन मृदुल प्रदेशे अरी रसांगी उस दिन की बात बता रही हूं ऐसा मन में विचार करके श्री श्याम सुंदर मुझे अपने अंक में धारण करके पधारे अब श्री प्यारे ने जब मुझे अंक में उठाया होगा तो स्वाभाविक है कि श्री प्रिया की भुजमाल श्याम सुंदर के श्री कंठ के ऊपर सुशोभित होती हुई विराजमान हुई होगी और स्वयं ग्रहाश्लेष सुख प्रदान करने का आज सेवा लाभ श्री प्रिया को प्राप्त हो गया श्याम सुंदर की सेवा करते हुए श्री प्रिया विराजमान हुई तो गत्वा पदान कथचिन्ह मृदुल प्रदेश श्री श्याम सुंदर मुझे अंक में धारण करके कुछ स्थान कुछ कदम दूर चले जहाँ वर्णावन की कुशेषय भूमि उपस्थित हो गई है वहाँ पर मृदुल प्रदेश उपस्थित हो गया है तत्रासे थाम क्षण मपीत प्यारे ने मुझे चबूतरे के ऊपर विराजमान किया और कहा प्रिय एक क्षण के लिए विश्राम करो ये कहकर के आप जो चारों ओर देख रहे हैं इतने में गोपियों के यूथ नुकुंज मंदिर में घुस गए जो गोपियों को आते हुए देखा कहीं छिपने की जगह मिली नहीं भागने की जगह मिली नहीं है सामने गोपी आ रही हैं शाम सुंदर उसी समय झुक के जो झुके सोई तमाल के पीछे छिप करके खड़े हो गए हैं प्यारे प्यारे कहीं गए नहीं थे। अरे तू को जबरदस्ती दोष लगा रही है कि है। वे कहीं गए थे। वे तो आस्ते वहाँ पर ही विराजमान थे नयन गोचरता केवल मेरी आंखों से ओझल मात्र प्यारे हो गए थे कहीं गए नहीं थे दृष्टुआ ममांतिक ममात विकलत्व अपास्त धैर्यो मैं जिस समय पुकार रही थी हा नाथ क्वासी क्वासी कहा हो उस समय प्यारे कहीं गई तो है नहीं पास में ही थे वे जैसे निकलना चाह रहे थे इतने में गोपियों की यूथ आ गए तो निकल भी नहीं सके वो ही बात कह रही हैं कि दृष्टुआ ममात विकलत्वम मेरी अत्यंत विकलता देख करके अपास्त धैर्य श्याम सुंदर का धैर्य टूट गया और दातुम स्वदर्शन ये जैसे ही प्यारे ने अपना दर्शन देना चाहा उसी समय ये शो जब उन्होंने दर्शन देना चाह तद ही सी समित उस समय सारी गोपियां और सखीगण आ गए पहले गोपियों को आते हुए देखा फिर उसके साथ साथ सखीगणों को भी आते हुए देखा जब सखियों को आते हुए देखा तो मुझे धैर्य हो गया कि अब सखी भी आ गई हैं, ये श्री राधिका को धैर्य प्रदान करेंगी गोपी भी धैर्य प्रदान करेंगी। विरह की एक स्थिति ये है कि मिलन काल में तो द्वेष रहता है परंतु तो विरह काल में द्वेष नहीं रहता माथुर विरह के प्रसंग में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है ललित माधव में कि जब श्री शामचंद्र मथुरा जाए उस समय कोई द्वेष नहीं है गोपियों में उस समय श्री ललता पद्मा ये गले लगकर के रो रही हैं, श्री राधिका चंद्रावली गले लगकर के रो रही और एक दूसरे को धैर्य दे रही मिलन में सपत्नी भाव है स्वपक्ष प्रतिपक्ष भाव है परंतु विरह में कहीं भी स्वपक्ष प्रतिपक्ष भाव विरह की स्थिति में नहीं है जब तक सामान्य स्थिति है उस समय ये कुआ है ये तालाब है ये बाबड़ी है अलग अलग दिखेंगे यदि बाढ़ आ जाए तो सब एक हो जाए ऐसी विरह का बाढ़ आती है तब तो स्वपक्ष प्रतिपक्ष सब एक हो जाते हैं परंत मिलन में कहीं ईर्षा रहती है वहां पर नाम लेने में भी प्रतिपक्ष का कहीं संकोच होता है वहां पर संकेत में टेढ़ी टेढ़े जो वचन है वो कही जाएंगे तो वो ही कह रहे श्याम सुंदर ने जैसे ही मुझे दर्शन देना चाहा गोप्य सखी उस समय गोपी भी आ और भी आ आ और सखी समित गोपी उनका नाम जिनमें नायका भाव, जिन नाय भाव नहीं है बल्कि श्री ब्रश्वानंद को ही अपनी युथेश्वरी को ही श्याम सुंदर से मिलाने की अभिलाषा है अपने मिलने की अभिलाषा नहीं है उनका नाम है सखी मंजरी उनका नाम जो के कभी भी श्याम सुंदर के स्पर्श को स्वीकार नहीं करेंगे जो सर्वदा दूर होकर के ही रहेंगे उनका नाम मंजरी तो संदक्षिणे समयतंत नितान्त मापता और उस समय सबने सम सब भूल गई और संदुक्षे मुझे शांत करने के लिए सबने सम उस समय अत्यंत अत्यंत प्रयत्न किया है संदुक्षे समय तो उन्होंने कहीं मेरे धैर्य को समाप्त करने के आ, मेरे मेरे विरह को समाप्त करने के लिए संदुक्षण के लिए उनकी शांति के लिए समय तन तो उस समय यतन तो सम्यक प्रकार से अयतन तो वे प्रयत्न करती हुई विराजमान हुई हैं, नितंत तप्ता अत्यंत अत्यंत तप्त थी तच्चावधीत पुनरिष्ट बधा बकाघ बदसान तो ये दूसरे प्रश्न का समाधान हो गया अब श्याम ने रथांगी वेश धारण करके राधारानी के सामने एक तीसरा पक्ष और रखा था कि श्याम उनके सामने जाने में भी मैं डरती हूं संकोच लगता है उनके सामने जाने की मेरी कभी भी इच्छा नहीं होती है क्यों बुले ऐसे कठुन चित्त व्यक्ति से कौन बात करे जिनमें धर्म का नाम मात्र भी नहीं है अपनी बुराई स्वयं कर रहे हैं श्याम सुंदर राधारण से पहले कर आए उसी का स्मरण करती हुई अब उसका जवाब देती है तीसरे प्रश्न का श्याम सुंदर तो बिल्कुल आधार्मिक हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही छह दिन के ने स्त्री बध किया, किया फिर उन्होंने जब पौगंड अवस्था सामे प्रवेश किया सखाओं के साथ में खेलने के लिए जब पधारे तो खेल प्रारंभ ही किया उन्होंने बच्चों के साथ में खेलना साथियों के साथ में खेलना वो बत्स व पहले बछड़े का वध किया और जब किशोर अवस्था में आ गए उस समय उन्होंने बैल का वध किया तो जिनको न स्त्री बध से जरा भी संकोच न गो गोवध से जरा भी संकोच जो बाल्यकाल से चोरी करने में लगे हुए हैं ऐसे श्याम सुंदर के पास में जाने में मुझे तो बड़ा संकोच होता है ऐसे के साथ में अरे राधिका तू क्यों प्रीति कर, कर बैठी उनके साथ में तो प्रीति करनी ही नहीं चाहिए श्री किशोरी जी एकदम व्याकुल तो हो रही है और तो व्याकुल होकर के अब इस बात का समाधान कर रही है खबरदार ऐसे मत कहना कि श्याम सुंदर स्त्री वध करने वाले हैं, वे गोवध करने वाले हैं, उनको धर्म का स्पर्श मात्र भी नहीं है ऐसा मत कहना देख सुन इसका कारण ये था अब श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से श्याम सुंदरी बने हुए इस समय वो देवांगना का वेश धारण करके आए हैं श्री किशोर जी के प्रेम संपुट का उद्घाटन करने के लिए श्यामसुंदर अपनी बुराई स्वयं कर रहे हैं और श्री किशोर जी उनका समाधान करती हुई कह रही हैं कि यच्चावधी पुन अरिष्ट बकाघ बत्सान श्री श्याम ने जो अरिष्ट बक अघ बत्स इन सारे असुरों का जो बध किया अरिष्टासुर का बकासुर का अघासुर का बका बत्सा का ये जो बध किया विश्व द्रोह कपटनी का जो बध किया ये सारे के सारे अरिष्ट बक अघ बत्सास पूतना ये विश्व सारे विश्व से द्रोह करने वाले थे इसलिए इनको मारना यह स्त्री वध का नहीं है इनको मारना यह गोवध नहीं है बल्कि या तो दुष्ट का बध करना ही है तो अपि विश्व द्रोह कपटनी सब कपट कपटे हैं, जिन्होंने कर लिया। पूतना राक्षसी है उसने केवल स्त्री का वेश धारण कर लिया है बकासुर तत्वतः राक्षस है उसने बगुल का रूप धारण कर लिया जैसे पूतना बकी बनकर के आई उसका भाई बक बन करके वह बकास बक्सरों पर बक्सरा के ऊपर वह विराजमान हो गया चिल्ली गांव में जो अघासुर है वो स्वयं सर्प का रूप धारण करके अपने मित्र का बदला लेने के लिए वह सामने खड़ा हो गया है बकासुर का बदला ले, बदला लेने के लिए अघासुर ठाड़ा हो गया है बसासुर भी एक दुष्ट है ये विशुद्ध हैं, इनको श्री कृष्ण ने मारा वास्तव में ये सब तो राक्षस हैं, स्वयं राक्षसी होकर के विराजमान पूत माने ज्ञान नहीं ज्ञान से सदिशम पवित्र में ही विद्यते और उस ज्ञान का जो नाश करे उसका नाम है पूतना अर्थात जो अज्ञान स्वरूपा होकर के विराजमान है श्री कृष्ण कृपा के द्वारा उस अज्ञान की निवृत्ति होगी ये तो अविद्या पूछना नष्टा कहीं अविशेषता केवल छाया मात्र जो है उनके रूप में ही वो अविशिष्ट रही अविद्या का श्री कृष्ण ने नाश किया ये ही कहीं रसिक्री बल्हचार्य चरण श्री, श्री भागवतार्थ निर्णय में कहीं संकेत करते आ, भाव मात्रा हाँ। हाँ। तो विशेषता हा तो दोषो न चाय तू चरत विष्णु हूं दोषो न चायम इसे शाम चंदर के द्वारा पूतना का बध इन दुष्टों का बध करना यह दोष नहीं है अपितु उच्चतर यह तो, तो अपूर्व रूप से महिमा को प्रदान करने वाला है क्योंकि विष्णु शक्ति हर अजन अवतार काल में जब अवतारी श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय जितने भी अवतार हैं मत्स्य वराज नृसिंग हंस ये सारे के सारे अवतार श्री कृष्ण में तादात्म्य प्राप्त करके अवतरित हुए विष्णु भी श्री कृष्ण में अवतारी में तादात्म्य प्राप्त करके अवतरित हुए असुर वध करना ये किसका काम है बोले विष्णु का हमारे कृष्ण का काम नहीं है गोपीजन वल्लभ का ये कार्य नहीं है जो असुर वध करना है पृथ्वी के भार को दूर करना भक्तों का संरक्षण करना यह विष्णु का कार्य है अवतार काल में विष्णु भी श्री कृष्ण में विराजमान है इसलिए अवतार काल में कृष्ण के द्वारा कृष्ण अपनी एक वैभव श्री विष्णु के द्वारा असुरों का बध करते हैं परंतु जब अप्रकट लीला है उस समय विष्णु अलग हो जाते हैं अवतारी कृष्ण उस समय अलग रहते हैं इसलिए गोलोक में लीला नहीं है, जब प्रकट लीला विद्यमान है उसमें असुर लीला विद्यमान है तो विष्णु शक्ति हरऊ अपि अजन्य अवतार काल में विष्णु की जो शक्ति है वह अभी हरी में त्म्य प्राप्त करके विराजमान हुई वो विष्णु शक्ति ही साधु जनाव नियम जितने भी साधु जन हैं उनका अवन करने वाली उनका रक्षण करने वाली होकर के विराजमान है तो साध जनों का आवन करने वाली विष्णु शक्ति ही श्री कृष्ण में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो रही है नारायण सदस्य ये, ये, ये तीन जो आरोप थे न कृष्ण के ऊपर उन तीनों आरोपों का खंडन पहला आरोप था कि निकुंज मंदिर में संकेत देकर के श्याम सुंदर दूसरे की नुकुंज में चले गए और तू खंडता होकर के विराजमान हुई श्याम सुंदर को श्याम सुंदर धोकेबाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से आरोप लगा दिया कि श्याम सुंदर धोकेबाज उनके साथ में प्रीति नहीं करना चाहिए दूसरा वे पहले तो तुझको पधरा करके ले गए रासमंडल में से अलग और फिर रथश्रांता प्रिया का अर्धरात्रि के समय एकांत वन में त्याग कर दिया ये दूसरा दोष उनमें बिल्कुल प्रीति नहीं आती है तीसरा उनमें दया नाम की चीज है ही नहीं धर्म नाम की चीज है ही नहीं उन्होंने स्त्री वध किया उन्होंने गोवध किया सारे पशुओं को मार धार में ही वे लगे रहे इसका भी उत्तर दे दिया अब कह रही है कि ये जो असुरवध का जो कार्य है ये असुरवध का कार्य करना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है नारायण सदस्य ब्रिज ब्रिजपुरंदरम एव गर्ग श्री गर्गाचार्य जी जब नहीं आकर नामकरण करने, प्यारे का नामकरण करने के लिए आए उस समय गर्गाचार्य जी ने भी यही कहा कि तस्मा नंदात्म जो नारायण समूह हे नंद ये तुम्हारा अपना आत्मज है निज पुत्र है और नारायण ने अपने समान पुत्र तुमको दिया ये गर्गाचार्य नंद बाबा समझे गर्गाचार्य कहने हैं नारायण समोग के नारायण गुणों में इनके समान हैं परंतु ये प्रेम में नारायण से भी बढ़कर के तो दोनों में अंतर है काव्यशास्त्र की एक अलंकार शास्त्र की मर्यादा है कि उपमान सर्वदा उपमेय से श्रेष्ठ होता है नारायण समोग नारायण गुणों में इनके समान अर्थात ये नारायण से श्रेष्ठ हैं जब ये कहा जाता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा जरूर श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ उपमान होता है उसके साथ में ही तुलना की जाती है तो यहां नारायण की कृष्ण के साथ में तुलना की गई कृष्ण की श्रेष्ठता अपने आप से दो रही नारायण समोह ये गुण नारायण के समान नहीं है बल्कि नारायण गुणों में इनके समान है तो इनकी नारायण से श्रेष्ठता हुई परंतु माधुरी में ये नारायण से भी अधिक श्रेष्ठ होकर के विद्यमान है क्योंकि लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु प्रेमणा प्रिया माधुर्य ये चार नारायण की भी अपेक्षा श्री कृष्ण में अधिक श्रेष्ठ है अतः नारायण समोग गर्गाचार्य जी कह तो रहे हैं ये कि नारायण अन्य अन्य जो षडेश्वर हैं उनमें तो कुछ ऐश्वर्यों में तो इनके समान हैं, परंतु माधुरे में श्री नामक जो ऐश्वर्य है उसमें ये नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। ये गर्गाचार्य जी का भाव था पर नंद बाबा अपने ढंग से भाव ले रहे हैं कि नारायण समोह नारायण ने अपने जैसा बेटा मुझे दिया है इसलिए ऐसा बेटा हरेक को नहीं मिलता है श्रिया कीर्तियान बाबा तेरे पास में जितनी भी धन दौलत संपत्ति प्रभाव श्री कीर्ति और अनुभाव माने प्रभाव श्री भी कीर्ति भी और अनुभाव भी उनके द्वारा गोपाय स्व अपने इस बेटा का अच्छी तरह से लाड़ लड़ाना यह कृष्ण स्वरूप लाड़ लड़ाने का स्वरूप है यह कृष्ण स्वरूप मांगने का स्वरूप नहीं है बल्कि ये सेवा करने का स्वरूप है ये नंद बाबा ने अर्थ ग्रहण किया गर्गाचार्य जी कुछ कह रहे थे नंद बाबा कुछ कह रहे थे यहाँ पर उसी का स्मरण कर रही हैं कि सदिशा कि तुम्हारा बेटा नारायण के समान है पुरंदरम एव गर्गा। श्री जी ने पुरंदर श्री ने पुरंदर नंद से जब ये वचन कहे तत्साक्षतम यह श्री कृष्ण ने इन वचनों की साक्षी बनकर के इन असुरों का बध कर दिया यदि कृष्ण बध नहीं करते तो ये पता कैसे लगता भाई बचन सिद्ध कैसे होते होतेभूतम साक्षी उनके साक्षीभूत रूप में ही उन्होंने पूतना का बकासोर, अगासोर, बचासोर, इनका पूरा लोकोत्तरम समुद्र गिर धारण आदि और उन्होंने लोकोत्तर गिर धारण रूप जो कर्म कर्म है गोवर्धन उठाने वाला जो कर्म है उसको भी दिखा दिया नंद बाबा कह रहे हैं अरे भैया क्यों मेरे बेटा को दोष लगाओ कि बाबा तेरे बेटा में एक दोष है बोले कहा बोले कहू तेरा बेटा नारायण तो ना है ईश्वर तो ना है बाबा बोले हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, ऐसे ना है के? अपन कहू नारायण हो सके का अपन तो नारायण के सेवक हैं नंद बाबा अपने आप को एक सामान्य जीव मानते हुए कह रहे हैं बोले अपन तो नारायण के सेवक है गर्गाचार्य जी या की में लिख गई तुम्हारे लाला की कि तस्मा नंदात्म जो है नारायण समोग नारायण सनी के कार्य करे अब नारायण ने तो अनंत कोट ब्रह्मांड धारण कर रखे हैं अब मेरे बेटा ने एक गोवर्धन उठा लिया कौन सी बड़ी बात कर ली नहीं सबका समाधान कर दिया <laughs> इसमें तो एक गोवर्धन ही तो उठाया नारायण तो नारायण के वैभव रूप जो शेष है नारायण के वैभव रूप संकर्षण संकर्षण के भी वैभव रूप जो अनंत अनंत अपने फण के ऊपर यदि सारी पृथ्वी को धारण कर ले तो मेरे बेटा ने तो जरा सात दिन के लिए गोवर्धन उठा लिया कौन सी बड़ी बात है ये बेटा को प्रभाव नहीं है ये तो भैया नारायण ने कोई अपनी शक्ति मेरे बेटा में स्थापित कर दी नहीं है कभी कभी वो शक्ति आ जाए अद्भुत कार्य कर ले नहीं तो नारायण कन्हैया को हाथ लगाएके देखिए तो सही कैसा कोमल है हाँ है तो कोमल ही गोदी में बैठे हुए कन्हैया और सारे ब्रिजवासी आए कन्हिया के गाल के ऊपर गुलचा मार के कन्हया के हाथ खेचते भाई छाती से लगाए खूब माथे पे हाथ रख के बेटा खूब चिड़जी भी रहे चिड़जी भी रहे सारे ब्रिजवासी चले जाए ये रस की रीति तो गोवर्धन धारण उनमें भी ब्रिजवासियों के हृदय में कभी भी ऐश्वर्य की भावना नहीं आ रही है तो लोकोत्तरम समुद्गात लोकोत्तर कर्म भी गर्गाचार्य जी बता गए गिर धारण आदि तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अश्री किशोरी जी तो ब्रज भाव में विराजमान है ये ऐश्वर्य भाव को तो वर्णन करेंगी नहीं ये तो ब्रज भाव में विराजमान होकर के वर्णन कर रही हैं कि गर्गाचार्य जी कह गए हैं कि नारायण तुम्हारे बेटा में विराजमान है कश्चित फुरत्यपि मम चेत मेरे हृदय में यह भाव बार बार विराजमान होता है कि तेनापनाथ कथित कहा नहीं परंतु तो मेरे हृदय में यह भाव प्रकट होता है राजी कह रही हैं कि मेरे हृदय में एक भाव आता है कि नारायण अगभिदो नहीं साम में मस्यो रूपई गुड़ई मधुर मादि भी ए मेरे हृदय में तो ये भाव आता है कि नारायणों नहीं साम्य मस्यो मैं तो ये कहूंगी कि मेरे प्यारे इन श्री मदन मोहन इन श्री श्याम उनके आगे नारायण भी नहीं है किशोर जी कहिए अरे सखी मेरे हृदय में तो ये भाव आता है कि नारायण भी इनके साम्य में नहीं है क्योंकि रूपई गुणई मधुरमादि भी एत रूप गुण मधुरमा में नारायण भी इनकी समानता नहीं कर सकते हैं यह भाव बार बार मेरे हृदय में उत्पन्न होता है कर्ण रमणीय तमाप्रियाया हरे सर्वसम ऐसे जिस समय वचन कहे उस समय श्री श्यामचुंदर फिर से श्री राधा रानी से बोले ध्यान रहे श्यामचुंदर इस समय रथांगी नायिका का रथांगी का वेश धारण करके एक देवांगना का वेश धारण करके किशोर जी के पास में आई है और किशोर जी ने उनको अपनी सखी बनाया हुआ है तो रथांगी वेशधारी वे श्री कृष्ण किशोरी जी से बोले आकरण कर्ण रमणीय तमा प्रियाया वाचा कानों को मीठे लगने वाली प्रिया के इन वचनों को सुनकर के हरी ही सरभसम श्री कृष्ण तुरंत ही पुनः ये कहने लगे के तेव खलो। यहा। एव खलो राधिक आज तुमने जो प्रेम के लक्षण पहले बताए अपना भाषण देने के पूर्व तुमने जो भूमिका में प्रेम के लक्षण बताए वो सारे प्रेम के लक्षण निश्चित रूप से तुम में है तुम परम प्रेम बती हो इस बात की जांच हो गई आज तो। तुमने प्रेम का लक्षण बताया था त्रेपनवे श्लोक में वो पहले बताई है श्री किशोरी जी इसी ग्रंथ के त्रेपनवे श्लोक में प्रेम का लक्षण वर्णन किया है कि द्वाब्याम यदा रहितमेव मनस्वभाव सिंहासनो परि विराजत राग शुद्धम तेष्टी प्रिय सुखे सती युखम सैत तच्च स्वभाव मधुरूढ़ मवेक्षे तम प्रेम उसको जानना चाहिए कि द्वाभ्याम यदा रहित कि विवेचकता अविवेचकता इन दोनों से रहित होकर के जो प्रीति हो प्रीति कभी भी गुणों को देकर के नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि प्यारे के अतिरिक्त सब्जी के प्रीति हो जाए तो उसमें विवेचकता भी है और अविवेचकता भी है दोनों गुण विद्यमान है प्रेम में। एक और तो विवेचकता है कि मेरे प्यारे से संबंधित है तो उससे प्रीति है और प्यारे से संबंधित नहीं है तो चाहे बैकुंठ का राज्य हो उसको भी ग्रहण नहीं करेंगे तो यह तो विवेचकता है और अविवेचकता यह कि प्यारे में कोई दोष कभी देखेंगे नहीं दोष के कारण प्रीति नहीं है बल्कि प्यारे से संबंध के कारण जहाँ प्रीति है उसका नाम है प्रेम तो उसमें दो विरोधी बातें, एक साथ हैं, विवेचकता भी है ये प्यारे से संबंधित है ये तो विवेक है और प्यारे के गुणों के कारण सौपाधिक प्रीति हुई हो ऐसा है नहीं कोई उपाधि उसमें है नहीं तो द्वाभ्याम यदा रहित में स्वभाव सिंहासनों पर राग शुद्धम स्वभावतः मन रूपी सिंहासन के ऊपर जो विराजमान है जो मन स्वाभाविक स्वभाव रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान मन हो गया राजा और स्वभाव हो गया सिंहासन तो मन रूपी राजा जहां स्वभाव रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जो रागी है मन और शुद्ध हम शुद्ध मन है तत्चेष्ट अब उसकी यह तो हो गया उसका स्वरूप अर्थात शक्ति का सार यह हो गया प्रेम का स्वरूप और उस सार को का अनुभव क्या है कि तत्चे प्रिय सुखे सत्यत कि प्यारे के सुख में सुख हो यह प्रेम जहां अपना सुख पहले प्यारे का सुख पीछे उसका नाम है काम काम प्रेम में यही अंतर निज सुख की अभिलाषा वह काम प्यारे के सुख की अभिलाषा वह प्रेम उसका जो स्वरूप है वो है स्वाभाविक रूप से सत्व एविक मन सब वृत्ति स्वाभाविक देवान देवानाम आनुश्रमिक कर्म नाम, नाम सत्व एविक मन सब वृत्ति स्वाभाविक जितनी भी इंद्रिय मन प्राण इन सबों की श्री श्याम सुंदर में स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंदमयी प्रवृत्ति उसका नाम है प्रेम जहां स्वाभाविक नहीं है लगाया जा रहा है मन उसका नाम है साधन भक्ति स्वाभाविक रूप में लग गया उसका नाम है प्रेमा भक्ति अपने सुख की कामना है उसका नाम है काम प्यारे के सुख की कामना है उसका नाम है प्रेम और हे श्री राधिक आपने अरी सखी प्रेमोक्त एवं खल लक्षित लक्षणोया तुमने जो प्रेम का ये स्वभाव बताया कि प्रिय के सुख में सुख भावना एक शब्द में कहेंगे तत्सुखी भाव उसका नाम है प्रेम ये जो तत्सुखी भाव ये जो लक्षण बताया स्वयं तोदाश्रय के एवो ये प्रेम का लक्षण कहीं दुनिया में नहीं दिख सकता है कहीं दिखेगा तो वो हे श्री विष्वानंदनी केवल आप में ही वह प्रेम का लक्षण दिखता है और कहीं नहीं दिखता है तो आश्रय लक्षणक वह आप में ही आप ही उस लक्षण की एकमात्र आश्रय स्वरूपा हो आप में ही वो प्रेम दिखता है इस बात की आज जांच हो गई कहना क्या चाहते हैं श्याम सुंदर वे रथांगी क्या कहना चाहती हैं वो तुम तो प्रेम का हो परंतु तो तुमने जो कुछ भी निवेदन किया ये प्रतिपादन किया इसे ये सिद्ध नहीं होता है कि श्याम प्रेमी है श्याम सुंदर तो मैं अपनी बात को फिर से रख रही हूं कि श्याम सुंदर प्रेम करने लायक हैं ही नहीं उनसे कभी भी प्रेम मत करना ये तो तुमने जो प्रेम के लक्षण बताए वे तुम में तो घटित होते हैं परंतु श्याम सुंदर में वे तो प्रेम के लक्षण घटित नहीं होते श्याम सुंदर तो धोखेबाज ही है श्याम सुंदर तो प्रेम का विवेचन करने वाले नहीं है ये प्रेमी का स्वभाव है कि वह प्यारे के दोषों को भी गुण समझ लेता है तुम प्यारे के गुणों को गुण समझ रही हो हैं प्यारे के दोष उनको तुम गुण की तरह से प्रस्तुत करती हो? यह तो प्रेमी का स्वभाव है तुम ऐसा कर रही हो दोषा गुणा तमस् यू इसी बात को कह रहे हैं कि एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वह अपने प्यारे के दोषों को भी गुण के रूप में प्रस्तुत करता है जहाँ प्रेम होता है वहां का ये स्वभाव ही है किसी भी माँ से पूछ लो वो ये कहेगी एक चंद्रमा आकाश में है और दूसरा चंद्रमा मेरी गोदी में सबको अपना बालक सबसे ज्यादा सुंदर लगे ये प्रेम का स्वभाव है जहाँ प्रेम होता है वहां ही सारे गुण अपने आप आ जाते तो दोषा आप प्रियतमस्य गुणा यत हो प्यारे के दोष भी गुण दिखने लगते हैं कष्ट और प्यारे प्यारा यदि सैकड़ों सैकड़ों कष्ट प्रदान करे उसको भी व्यक्ति प्रेमी सुख समझ लेता है अमर समझ लेता है ये तो प्रेमी का स्वभाव है तो ऐसा मानती हो मुझसे पूछो मैं तो तटस्थ दृष्टि से देख रही हूं मैं तो यह कहूंगा शाम सुंदर बिल्कुल प्रेम करने लायक है ही नहीं कभी उस सामने के साथ में नाम भी मत लेना उसका यतो न क्योंकि प्यारे को कष्ट हो ये कणका मात्र भी एक प्रेमी जन सहन नहीं कर सकता है यह दुख लेश प्यारे को जरा जरा सा भी कष्ट हो ये कोई प्रेमी सहन नहीं कर सकता है मा अनु अणु आत्मदेहन इसलिए प्रियतम के स्वरूप को अणुमात्र भी मन छोड़ना नहीं चाहता है सो so, यदुखलेश यद कणका यथो न सही इति आत्मदेह मम न बिहार मिष्टे तो आज त्यक्तात्म देह मैं देह का त्याग करके भी न बेहात मिष्टे प्यारे को प्रेमी जन छोड़ना नहीं चाहता है यो संत संतमप्य नुपमम मेहमान मुच्च प्रत्यायता अनुपदम सहसा प्रियो प्रेमा हे श्री राधे के आपने प्रियतम की मेहमा न होने पर भी यो असंतम प्यारे में वे गुण नहीं हैं पंत न होने पर भी अनुपमम महिमानम उच्च प्रत्यापय तुमने प्यारे की अनुपम महिमा को मेरे सामने उपस्थित किया और अनुपम बार बार ठोक ठोक करके ये कह रही हो नहीं मेरे प्यारे बड़े अच्छे मेरे प्यारे बड़े अच्छे ये तुम कह रही हो कहती रहो सहसा सारी ये तुम सहसा प्यारे के हैं दोष परंतु उन दोषों को तुम गुण के रूप में बदल बदल करके खूब कही जा रही हो प्रेम आ सहब इसे सिद्ध हो रहा है कि ये प्रेमी है तो तुम में तो पूरा प्रेम है परंतु तुम्हारा प्रेम होने से कोई श्याम सुंदर कोई दूध के धुले थोरी हो जाएंगे वे तो हैं, तो सामने तो तो तो ही रहेंगे वे वे तो तो तो हैं, रहेंगे रहेंगे। ही मम इसलिए वो जो प्रेम है उस प्रेम को तुम ही धारण करने वाली हो राधे श्रोता खलमेव तथे दृष्टा हे राधे जैसा मैंने तुम्हारे विषय में सुना था वैसा ही मैंने तुमको आज पहचान भी लिया देख भी लिया परीक्षा भी कर दी तुम बिल्कुल पक्की, कोई कहे तो उच्च स्वर से मैं कहूंगी कि श्याम राधिका परम परम प्रेमन है उस जैसी कोई प्रेमन नहीं है कि जो श्याम सुंदर के महादोषों से युक्त होने पर भी शाम सुंदर के दोषों को गुण रूप में प्रस्तुत करती हैं और विवेचकता अविवेचकता इन दोनों से रहित होकर के जो उनका मन सर्वदा सर्वदा आनंद प्यारे के गुण गायन रूपी आनंद से युक्त होकर के विराजमान है और उस आनंद से युक्त होने पर वे प्यारे के सुख के लिए ही सारी चेष्टाएं करती हैं तो प्रेम के जो जो लक्षण है के लादनी सारांश होना और प्यारे के सुख का विचार करना लादनी सारांश होना आनंद रूप होना यह है स्वरूप लक्षण प्रेम का और तटस्थ लक्षण है प्यारे के सुख का विचार करना यह दोनों लक्षण परिपूर्ण रूप से तुम में विराजमान हैं परंतु मैं अभी भी यही कहूंगी कि प्रेमा हरि नहीं सुंदर बिल्कुल प्रेम तो कोई है ही नहीं उनमें हाय हाय आहर नहीं उनमें प्रेम है ही नहीं सत्य में बो ये बिल्कुल सत्य है तेष अनुमिमे ऐसा मैं श्री श्याम सुंदर की चेष्टाओं के द्वारा अनुमान कर सकती हूं तम इमे बदंती ये बात मेरे प्राण कह रही है श्याम सुंदर में प्रीति नहीं है तद इमे बदंती है उन प्राणों से आवाज़ निकल रही है कि हाय तुमको इतना कष्ट दिया उनको बिल्कुल प्रेम करना आता ही नहीं है तो हाय हाँ, तुमको जब मैंने विलाप करते हुए देखा तुम्हारे अनुताप की अग्नि में दग दग्ध हुए मेरे प्राण इतने व्याकुल हो रहे हैं ये यही कह रहे हैं कि हे श्री राधिक श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता है नहीं, आ, नहीं आता है अपियत प्रमाणम मैं ऐसा कर रही हूं सो बाती नहीं है विश्वास नहीं हो तो इस ललता से पूछ ले विश्वास नहीं हो इस विशाखा से पूछ ले जो बात मैं कह रही होंगी वही बात ये सखी गण भी कहती हैं कि श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता है इसलिए सखी अभी भी तुझसे यही कहती हूं कि तुम श्याम सुंदर से प्रीति करना छोड़ दो श्री किशोर जो काम बंद कर रही हैं बोले तो अरे क्यों ऐसी बार बार, बार बात अपनी जुभा पे लाती है ऐसा कभी हो सकता है श्याम सुंदर को मैं कैसे छोड़ दू कैसे छोड़ दू योगतम मनोगत मत पृष्ठ से तत्व कथम प्रतिमा तू ऐसा क्यों कह रही है राधिका तुमने जितने भी प्रमाण दिए उनसे यह पता लगता है कि तुम ये कह रही हो कि प्यारे के हृदय में जो आया उसको तुम जान गई और तुम्हारे हृदय में जो था उसको प्यारे जान गए श्याम ने छोड़ा इसलिए तुमको कि यह सखीगण आ रही है यह सखीगण राधिका को दोष देंगी तुमको दोष देंगी अब ये बात तुमको कैसे पता लगा श्याम के मन की बात को तुम कैसे जान गई और तुम्हारे मन में ये था कि हाय ये सखीगण हम दोनों को न देख करके कितनी व्याकुल हो रही हैं और तुम्हारे मन की जो बात है उसको श्याम सुंदर समझ गए और फिर श्याम सुंदर ने तुम्हारे मन की बात को समझ करके सारे दोष को अपने सिर के ऊपर लेने के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आती है दूसरे के मन की बात को तुम कैसे समझ जाओगे तो यहां पर कह रहे हैं योत्तम हे श्री राधिके तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि इदमे मनोगतम मत मेरे मन में यह था कि श्री सखीगण भी श्याम सुंदर के साथ में मिलें। इस बात को श्याम सुंदर समझ गए और उन्होंने सखियों के साथ में एक साथ मिलकर के रास करने के लिए एक बार उनको एक सूत्र में बांधने के लिए तुम्हारा त्याग किया श्याम सुंदर ने यह बात कही थी क्या तुमसे मुंह से कही थी क्या राधारानी को कहना पड़ेगा मुंह से तो नहीं कही है उन्होंने बोले इसका मतलब है तुम प्रेम के कारण ऐसा सोच रही हो और श्याम सुंदर के दोषों को कहीं ढकने के लिए प्रेम के कारण उनकी महिमा को तुम बढ़ा रही हो दूसरे के मन की बात को कैसे जान जाओगी तत्वयत्र कथम प्रतिमा हम ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि तुम जो कुछ भी विचार करो वो श्याम सुंदर तुरंत जान जाते हैं और श्याम सुंदर जो विचार करें वो तुम समझ जाती हो इस बात को हम कैसे समझें no, नो तुम सुणो तुमने क्या इस बात को सुना था रात कृष्ण के मुख से बोले कृष्ण ने तो कभी ये बात कही नहीं प्यारी ने तो ये बात कही नहीं बोले नच्चित क्यों बोले अच्छी बात है श्याम सुंदर ने कही होगी कभी ये बात सुवल ने मधुमंगल ने कही थी क्या उन्हें सुबल मधुमंगल देवी नहीं कही कि राधिका के मन में ये बात था और वो मैं समझ गया और फिर मैंने राधिका का त्याग किया तो न तो श्याम ने कहा न सुबल ने कहा न इन सखियों ने कहा फिर तुम कैसे मन में कल्पना कर रही हो कि श्याम केवल मुझे दोष न मिले इसलिए मेरे दोष को अपने सिर पर रखने के लिए लेने के लिए अंतर्धान हो गए इसलिए वाह श्री कृष्ण के वे दोनों जो सखागण हैं सुबल मधुमंगल उनने भी जब ये बात नहीं कही तो जनुशी अम कौन सत्य बाधिका उन बचन जो हैं उनमें कौन सत्य होगा कृष्ण कृष्ण की सखा इन्होंने बात कही नहीं है इसलिए जनुषी अभवताम कौन सत्य बाचो तुम्हारे वचन की सत्यता को कौन सिद्ध करेगा इनकी सत्यता को कौन सिद्ध करेगा श्री राधिका कह रही हैं कि सुनो अरी सखी ऐसा है ही नहीं बल्कि सत्य ये है कि यद्यवसे मत प्रिय चेत शिष्यात् प्यारे जब भी कोई बात कहते हैं विचार करते हैं अरे सखी तू विश्वास कर प्यारे जब भी कोई बात विचार करते हैं मैं तुरंत ही समझ जाती यद्य मत प्रिय चेत शिष्या मेरे प्यारे के चित्त में जब जो बात होती है तरह तद अखिल सहसैव वेदमी मैं तुरंत ही प्यारे के मन की बात को जान जाती हूं इस पर श्री शी बोले बोले वाह बढ़िया बात कही ये कहा की बात हुई राधे विदुष्यसी किम अच्युत योगशास्त्रम? बोले अभी सखी क्या तू कोई योगशास्त्र को जानती है क्या जो योगश शास्त्र कभी समाप्त नहीं होता तूने कोई योग सीख रखा है क्या कि दूसरे के मन की बात को जान जाए श्याम सुंदर के मन की बात को तू कैसे जान जाएगी श्लेष में कितनी सुंदर बात रहे हैं कि वास्तव में अच्छुत योग शास्त्रम सुंदर से कभी चुत न होने वाले संयोग के शास्त्र को मिलन के शास्त्र को ही तू जानने वाली है स्लेश में दोनों अर्थ सिद्धांत में तो अर्थ हो जाएगा कि प्यारे से कभी तू अलग है ही नहीं निरंतर निरंतर उनके साथ में अचुत योग प्राप्त करते हुए सदा सदा नित्य विहार प्राप्त करते हुए नित्य विहारनी होकर के तू विराजमान है ये तो मूल सिद्धांत है यह सैद्धांतिक पक्ष में तो यह कहा और लीला में पूछ रही है कि अरे सखी क्या तू अच्युत योगशास्त्र जानती है क्या श्याम सुंदर के मन के भीतर घुस करके उनकी बात को पहचानने की कोई सिद्धि तो यह प्राप्त हो गई है क्या ये कैसे पता लग जाएगा कि तेरे मन की बात को वे जान गए वे यूँ सोच रहे थे मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा सोचा तब उन्होंने ऐसा किया तब उन्होंने ऐसा किया ये सारी बातें तू अपनी मन की कल्पना से कर रही है श्याम सुंदर प्रेमी नहीं होते हैं इनसे वे कोई प्रेमी सिद्ध नहीं होते हैं परकाय मन दूसरे के मन और शरीर में प्रवेश करना ये कोई संभव है क्या कोई तुझे योगशास्त्र आता है क्या श्री बोली बोले अरे तू बात नहीं मेरी मानती है अब तर्क तो कोई है नहीं किशोरी जी के पास में बोले तुम मेरी बात नहीं मानती है क्यों नहीं मेरी बात को मान रही है देवी जनोसी योग तथा कत्महो बोले तू तो भाई देवी है तुम्हारी बात अलग है तुम लोग तो स्वाभाविक रूप में ही अविरत मैंने निरंतर निरंतर नैसर्गिक रूप में ही अचुत योग सिद्धि तुम लोगों को तो कुछ सिद्धियां स्वाभाविक रूप में देवियों को प्राप्त हैं। सर्वत्र जा सकना दूसरे के मन की बात को जान, जान सकना यह तो देवियों का स्वभाव है तू तो देवी है इसलिए अविरत माने निरंतर निरंतर तू अच्युत योग सिद्धि ऐसा योग दूसरे के मन की बात को जानना उसको स्वाभाविक रूप में तू जानती है तथा कथमा हो बत मानसी श्याम परंत मैं मानसी हूं मुझे हम लोगों के पास में कहा से योग सिद्धि आई के पर काय में, में प्रवेश करने ये तो योगियों की सिद्धि है तुम लोगों को तो प्राप्त हैं देवियों को हमको तो प्राप्त है नहीं मैं मानसी कैसे प्राप्त कर सकती हूं दूसरे के शरीर में मन में प्रवेश करने की सिद्धि को यु मशेष मीशे देख तू जो कुछ भी पूछ रही है मैं उसका उत्तर दे सकती हूं परंतु चेत विश्वासी उत्तर तो मैं दे देती हूं परंतु मेरे वचन पर तू विश्वास फिर भी नहीं करेगी क्यों कोई प्रमाण तो है नहीं मेरे पास में तो चेत विश्वासी यदि तू मेरी बात के ऊपर वचन पर कर, विश्वास करे तो मैं इसका उत्तर दे दू परंतु अपरता तो जब तू मेरे बात के ऊपर विश्वास ही नहीं करे तो फिर तुझसे बहस करने का मतलब क्या बोले के ये कोई बात समझी नहीं कि मैं जो कह रही हूं वो बात सत्य है उसके ऊपर विश्वास कर लो कोई बात है क्या कहीं न्याय न्यायालय में कोई ये कहे कि नहीं जो कह रहा हूं चोर कहे कि अजय साहब मैं जो कह रहा हूं जज साहब आप उसका विश्वास कर लो तो जज मानेगा क्या वो तो प्रमाण लाओ तो तुम तो केवल ये बात कह रही हो कि मैं जो कह रही हूं उस पर तू विश्वास कर ले तो ये बात कैसे मान लू तो चेत विश्वासी विश्व तो कथा वो अब श्री राधा तू विश्वास नहीं करती है तो दूसरी जो बात करना है वो सब बात व्यर्थ ही है वो नहीं नहीं प्रत्याय ने इस यद अति प्रभाव किम बालते कथमिदम वृमा श्री कृष्ण बोले बोले हे शि राधिक यदि तुम मुझे विश्वास दिला सको तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मुझे अपनी बात पर विश्वास दिला सको प्रत्यायने से यदि युक्ति अति प्रभाव तुम्हारे पास में कोई प्रभावशाली युक्ति है तो उस युक्ति का प्रयोग करो युक्ति का प्रयोग करोगी तो युक्ति का प्रयोग करने पर फिर मैं विश्वास कर लूंगी ऐसा नहीं है विश्वास नहीं करूंगी कोई जिद करके बैठी हूं तुम जो बात कहोगी उसको नाइन नाइन करूंगी ऐसा नहीं है जब तुम्हारे पास में कोई युक्ति है और विश्वास दिलाती हो तो उसको मान लूंगी ऐसा नहीं है जिद्दी जिद नहीं करूंगी पंत बाल किम बालते कथम न वयम प्रतिमा हे सखी कि अलते कथम इदम न वयम प्रतिमा तुम्हारे वन के ऊपर हम क्यों विश्वास नहीं करेंगे नोचेत प्रियः स्तब गुरांडव एव किंतु प्रेमी भवे आयम इदम तो मतम तबैब परंतु मैं ये कहूंगा कि नोचेत प्रियः स्तव गुरांडव एव कि अरी सखी तुम्हारा जो प्यारा है वो गुराणव है वो गुणों का समूह है मैं ये तो कहूंगी कि तेरा प्यारा भले गुणों का समुद्र है परंतु तो तेरा प्यारा प्रेमी भवे प्रेमी है ये बात नहीं मानूंगी मैं सब बात को मानने के लिए तैयार हूं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि तेरा प्यारा माने कृष्ण वे गुणों के समुद्र है परंतु गुणों के समुद्र होते हुए भी वे प्रेमी हैं ये इदम तो मतम तब ही वो ये तेरा मत होगा मेरा मत नहीं श्री राधिका कह रही हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्याय ने तभी प्रभाव बोले अरे राधिका यदि तेरे पास में कोई ऐसा तर्क है युक्ति है जो कि मुझे विश्वास उत्पन्न करा दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं किम बाले कथम इदम नव तू जो कह रही है उसके ऊपर हम विश्वास क्यों नहीं कहेंगी जय तेरे पास में युक्ति है और युक्ति संगत कोई बात कहेगी तो उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। तो किम्बा अली, अली सकी, ते कियम प्रतिमा तेरी युक्ति के ऊपर हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे नोचेत अन्य था ये तू यूं ही कहेगी विश्वास कर लो विश्वास कर लो तो ऐसे कैसे विश्वास कर ले प्रियव गुराणव एव माना तेरा प्यारा गुणों का समुद्र है किंतु प्रेमी भवे श्याम सुंदर कोई प्रेमी है। आयम इदम हैदेव ये जो मत है ये केवल मत तुम्हारा ही होगा ये मत हमारा नहीं है श्री राधिका कह रही हैं पृष्ठ पराम भवती तस्य मनोन बुद्धि भात्य अनुभव हंत यश्याचताम पर प्रवेश मन प्रवेश विद्यावतीत तयाद्यो बोले जिसका मन यह विचार करता है कि प्री पर होता है उसके मन को नहीं समझा जा सकता कहना क्या चाह रही है बोले मैं और कृष्ण दो अलग हैं ही नहीं तो अपने मन की बात को जैसे जान लेता है ऐसे प्यारे की मन को बात को भी मैं जान लेता हूं अब श्री किशोरी जी ने एक युक्ति दी कि यदि प्यारा पराया होता तब तो उसकी बात को नहीं जाना जा सकता परंतु तो सत्य यह है कि मैं और प्यारे ये दो अलग हैं ही नहीं मैं ही प्यारा हूं प्यारा ही मैं हूं ऐसी स्थिति में मेरे लिए किसी के दूसरे के मन में प्रवेश करना और फिर उसकी मन की बात को जान लेना ये बात मेरे विषय में कहीं भी घटती ही नहीं है क्योंकि प्यारियों में दो अलग अलग वस्तु है ही नहीं हम दोनों एक ही हैं तो श्री राधिका कह रही हैं कि प्रेष्ठा प्रेष्ठा परोभवती यदि प्यारा पराया होता तो तस्य मनोन बुद्धिया तो उसके मन को नहीं जाना जा सकता था अनुभव ऐसा जो प्रेमिका मन में विचार करती है कि प्यारा पराया है उसके लिए तो ये कहना ठीक है कि दूसरे के मन की बात को नहीं जाना जा सकता है परंतु तो शैवोच्चतम ऐसी जो पढ़ाई वाली प्रेमिका हो उससे तो तू ये कहना कि परकाय मन प्रवेश विद्यावती कि तू दूसरे के परकाय मन में प्रवेश करने वाली है तत्वता तो मेरे विषय में तू ये नहीं कह सकती है क्योंकि मैं और कृष्ण तत्वता तो दो वस्तु हैं ही नहीं सिद्धांत में मैं और कृष्ण दोनों एक होकर के ही विराजमान हैं जो कृष्ण प्रेम वही राधा राधा प्रेमयो हरि राधे का कृष्ण है कृष्ण ही राधा है एकम ज्योति रघु द्वेधा राधा माधव संज हम दोनों एक स्वरूप ही हैं अरे ये कैसे तुझे समझाउ देख मैं और प्यारे दो अलग अलग हैं नहीं यदि हम अलग होते तब तो ये तेरा कहना संगत था कि तू दूसरे के मन में दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है तो जो प्यारे को अलग मानती हो वो तो उसके मन में प्रवेश करेगी योग सिद्धि के द्वारा परंतु मुझे योग सिद्धि की आवश्यकता नहीं है यहां पर यह कहना चाह रही हैं कि जो प्यारे और प्रिय दो अलग अलग हों और यदि प्रेमिका को योग सिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो वो प्यारे की मन की बात को समझ लेती है वहां पर तो ठीक है परंतु यहां पर यह घटनाएं ये शर्त लागू ही नहीं है क्योंकि मैं और प्यारे दोनों एक होकर के ही विराजमान हैं। श्री ने बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं परंतु प्रसंग जो है उस प्रसंग को पूरा करेंगे प्रश्न जो है उसको उत्तर कर, पूरा करेंगे श्यामचंद ठीक बोले, बोले है तुम दोनों एक हो बिल्कुल तीन मिनट में पूरा कर देंगे श्री कृष्ण कह रहे हैं बुल माना, राधे तदा विलपितम कि परंतु मेरा प्रश्न यह है कि हे श्री राधे यदि तुम दोनों एक हो तो फिर तुमको विलाप नहीं करना चाहिए था आ, काउंटर पे काउंटर हो रहे हैं श्री किशोरी जी कोई बात कहें श्याम चंदर दोबारा जल्दी से दूसरा प्रश्न थोपने बास करते हुए बोले यदि तुम ये कह रही हो चलो तुम्हारी बात मान गए हम कि कृष्ण और राधा दो अलग अलग नहीं हैं तुम दोनों एक है इससे तुमको किसी योग सिद्धि की जरूरत नहीं है तुम दोनों एक हो परंतु यदि एक हो तो फिर तुमने बिलाप क्यों किया इसका मतलब है इस समय तुम मन से गढ़ करके कल्पना करके कह रही हो कि प्यारे हो मैं एक हूं तथा तुम दोनों एक नहीं हो राधे तदा विलपितम के मित्र उच्च राधे तुमने उस समय बिलाप क्यों किया तुम बिलाप कर रही थी ज्ञात हृदय सुखनी कथमेव नाभूत तुम ये समझती थी कि प्यारे मेरी बात को समझ रहे हैं मुझे गौरव प्रदान करने के लिए इन गोपियों को एक सूत्र में बांधने के लिए वे अंतर्धान हो रहे हैं तो फिर तुमने बिलाप क्यों किया तुमको तो सुखी होना चाहिए था कि लो प्यारे मुझे इतना आदर प्रदान कर रहे हैं मुझे इतना महत्व प्रदान कर रहे हैं उसमें सुखी होना चाहिए था तुमको परंतु तुम तो बिलाप कर रही थी श्री राधिका कह रही है बोले अरे तू मानेगी नहीं कैसे समझाऊ तुझे सत्यम ठीक है तू जो बात कह रही है वो सही है परंतु सत्यम ब्रबूशी तू सत्य बोल रही है अपितु तो देवधे कापी ओ देवी हाथ जोड़ूं मेरी बात के ऊपर तू विश्वास कर ले अवधे दे कापी देवी अवधे दे कापी बोले अरे देवी मेरी बात पर तू विश्वास कर ले कि शक्ति विवेक अभूत मेरा जो विवेक जो मेरा रोना था वो रोना ये था कि मेरे विवेक को उस समय प्यारे का जो पलकों से अलग हो जाना था उसने मेरे हृदय में विवेक की शक्ति को समाप्त कर दिया रोई इसलिए थी कि यद्यप मैं जानती थी कि प्यारे मुझे आदर देना चाह रहे हैं एक बात इन सखियों को जो दोष सखी जो राधिका के ऊपर दोष दे रही हैं उस दोष को दूर करना चाह रहे हैं सखियों को एक सूत्र में बांधना चाह रहे हैं इसलिए प्यारे मुझे मेरा त्याग करके गए हैं इस बात को जानती थी परंतु तो फिर भी प्यारे का आदर्शन उसमें एक ऐसी शक्ति है कि उस आदर्शन ने मेरे विवेक को समाप्त कर दिया प्यारे सामने रहते तो भीतर भीतर सब समझती रहती परंतु तो यहां पर यह दिखला रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान सर्वदा न्यून है प्रेम का जो ज्ञान है वही प्रधान है प्रेम की महिमा है ऐश्वर्य ज्ञान की महिमा नहीं है श्री राधा कृष्ण ईश्वर हैं सर्वज्ञ हैं पंत सर्वज्ञता प्रेम के द्वारा सर्वदा सर्वदा धकी रहती है अष्टादश महादोष ही रहता भगवतनु भगवान के में अठारह दोष नहीं हैं जैसे भूख प्यास मलमूत्र भ्रम क्रोध लोभ ये सारे दोष भगवत स्वरूप में नहीं है पांतु प्रेम वो बड़ी वस्तु है कि प्रेम के कारण लोभी होकर के कृष्ण माखन चौराने लगते हैं वे कामी नहीं है परीक्षा प्रिया जी की एक झलक को पाने के लिए व्याकुल हो जाएं वे मिथ्या भाषी नहीं हैं सत्य भाषी है परंत मैया के हाथ में छड़ी देखते हैं तो झूठ बोलने लगते हैं नाम भक्स नंबर मैया मैंने माटी नहीं खाईश्वर जो है उसका झूठ बोलना वो लीला के प्रेम के कारण ठीक है वो रस में है झूठ न बोलना वो उचित नहीं होगा तो रस की विशेषता यह है कि दोष भी गुण बन जाते हैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करना यह दोष है परंतु तो भीष्म भी पितामह है कि भक्ति की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भक्तवत्सल होकर के अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर देना यह गुण हो गया तो रस की एक रीति है श्री जीव गोस्वामी जी ने इन पूरे के पूरे अठारह दोषों को दिखाया केवल इसमें कामता जो दोष है उस एक दोष को एक दोष और है दो दोषों के अतिरिक्त बाद बाकी के अठारह दोषों में से सोलह दोषों के प्रमाण दिए कि झूठ बोलना भूख होना निद्रा आना आलस्य आना थकना ये भगवत स्वरूप में नहीं है पर ठाकुर थकते हैं लीला में वो रस को बढ़ाने वाला हो जाता है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है परंतु तो माँ के आगे झूठ बोल रहे हैं नाम भक्सित जबकि मुंह में मिट्टी की डेली रखी हुई है अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ना यह दोष है परंतु तो भीष्मी पिता के समय में अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं वो गुण हो गया ये ही? भक्त बसलता वो है जहां पर दोष भी परम परम बंधनी हो करके किसी के अधीन होना यह दोष है परंतु तो रास में प्रिया के सामने अंजली बात करके खड़े हैं कि न हैं न पा रहे हैं हम नाम ये प्रिया के सामने अंजलि बात करके खड़ा होना पराजित होना यह महामहा गुण बन जाता है तो ये रस की एक रीति है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि अरी सखी सत्यम ग्रीवीश तू सत्य कह रही है पंत शक्तिर विवेक मृदभूत तदर्शन प्यारे का अदर्शन करने पर जाने कैसे अदर्शन में उस ब्रह्म में क्या शक्ति है कि मेरा सारा विवेक वो जितना भी ब्रह्मज्ञान है सर्वज्ञता वो सर्वज्ञता का सारा दोष समाप्त हो जाता है श्री कृष्ण में भी ये बात है सर्वज्ञता एक काल में विराजमान है और उसी काल में बंधन है यशोदा मैया ने बांधा हुआ है आप बंधन कैसे खोला जाए इसको नहीं जानते हैं मैया की अपेक्षा कर रहे हैं कि मैया आए तो बंधन खोलेगा मैं जो बध रहा हूं तो बधा हुआ हूं परंतु तो सर्वज्ञता उस समय गई नहीं है नलकुबर मणग्रीब उनसे कह रहे हैं हाँ पूर्व जन्म में तुम ये थे और नारद जी ने तुमको ये साप दिया और उनके शाप सकती हुए तो होकर के उस सर्वज्ञ को कि मिट्टी के इस घड़े के साथ में यदि तो कुछ छेड़ा खानी की जाएगी तो ये फूट भी सकता है और मन मै आकर घड़ा फोड़ दिया तो सर्वज्ञ होते हुए भी इतना तो इतना तो ज्ञान नहीं है कि मिट्टी की यदि लोहढ़िया इसमें घड़े में मारी तो ये फूट जाएगा तो एक और तो अज्ञता है बालक के समान वो अकुशलता है और दूसरी सर्वज्ञता है तो भगवान का ये विशेषता है कि लीला शक्ति अद्भुत रूप से यहाँ शक्तिशाली होकर के विराजमान और उसी शक्तिशाली रूप में यहाँ पर किशोरी जी कह रही है कि प्यारे का जो जरा सा छिपे नेत्र की ओट हुए थे मैं व्याकुल हो गई थी इसलिए मैं रुदन करने लगी कृष्ण बोले तुम बेमन मे अस्तु में विवादो चलो जाने दो मैं इस बात को भी स्वीकार करती हूं कि हे राधिके तुम श्याम सुंदर की बात को जानते हो परंतु श्याम सुंदर तुम्हारी मन की बात को जानती इसका कोई प्रमाण है लो ये एक तीसरा के दे दिया कि तुम श्याम सुंदर की मन की बात को जान गई चलो मान लिया परंतु श्याम सुंदर तुम्हारे मन की बात को जानते हैं इसका कोई प्रमाण है पूरा अच्छी तरह से वकीलों की तरह से जहर हो रही है, है. बस हो रही है बोले श्री तुम्हारे मन की बात को जानते हो इसका कोई प्रमाण है किम भणत हो शो तद रहस्यम उस समय श्री राधिका कह रही हैं, बोले अरे प्यारे भी मेरे मन की बात को जानते हैं विश्वास कर ले। जानती हूं ऐसे प्यारे भी मेरे हृदय की बात को जानते हैं तत्व तरली कृतो तो उसको अब मैं तेरे सामने उस तत्व को कहती हूं तेरे द्वारा मैं बशीभूत हो गई हूं तेरे सामने उस तथ्य को भी कह देगी मैं यदि रहस्यम तत्व जो रहस्य है उसको सच मैंने तुझसे कह दिया तू तो इस बात को विश्वास कर ले बोल विश्वास ही तो नहीं होगा तर्क दो कोई तब मानूंगी श्री कृष्ण बोले कि जाने जनो यम अपली कृतोभूत प्रेमणा पद प्रथम इधम सुधाष्ट बोले राधिके मैं तुम्हारे साथ में इतनी दृष्टता कर रहा कर रही हूं मेरी दृष्टता को क्षमा करना परंतु क्यों विश्वास नहीं हो रहा है तुमने मुझे अपना बना लिया इसलिए दृष्टता कर रही यदि अपना नहीं बनाई होती तो इतनी बात थोड़ी करती अब तुमने मुझे जब अपना बनाया है तो मेरी बात का जवाब दो शुश्रूषते श्रवण यथा रहस्यम बक्तुर तथा रहस्य न गोपय किंच नापी जो मैं सुनना चाहती हूं उसको तुम मेरे सामने सत्य सत्य कहो इसमें कोई छिपाने की जरूरत नहीं है अब श्री राधिका उस समय आगे कहेंगी कि अरी सखी हम दोनों के इसके आगे वाला जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि एक आत्मनीह रसपूर्ण तमे त्यागा एकाश संग्रसित मेव तन दस्मिश देख सरसी चकाश देख नाल पूरा सिद्धांत को एक संक्षेप में निरूपण कर दिया वो आगे के श्लोक में है उसकी कल भी व्याख्या कर देंगे केवल ये प्रश्न जो है उस प्रश्न का समाधान मात्र करने के लिए कि अरिशी श्री वृंदावन नहीं है वह है एक रस का सरोवर और उसमें लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ तो लीला हो गया कमल वृंदावन हो गया सरोवर सरोवर में जैसे कमल निकले ऐसे लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ जैसे एक कमल में कभी कभी दो डाली निकलती हैं, ऐसे दो डाली निकली एक आश्रय एक विषय एक डाली में लगा सोने के रंग का कमल और एक डाली में लगा है नीले रंग का नील कमल परंतु उनके प्राण जैसे वो सरोवर है दोनों ही उस सरोवर से ही अपनी सब जो खाद्य सामग्री है वो जीवन यात्रा की जो सामग्री है उस सरोवर से ही जैसे वे दोनों कमल निकाल ले, ले रहे हैं इसी प्रकार श्री वृंदावन रूपी रस समुद्र में लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ उस कमल की ही दो डाली हुई एक आश्रय एक विषय जो आश्रय रूप डाली है वो है स्वर्ण कमल और जो विषय रूपी डाली है वो है नील कमल और हम दोनों के प्राण एक होकर के विराजमान इसलिए जैसे मैं प्यारे की बात को समझती हूँ ऐसे प्यारे भी मेरी बात को समझते हैं इस बात को अब समझ ले इसलिए प्यारे के मन में जो था वो मैंने कह दिया कि प्यारे उस समय ये सोच रहे थे ये ये ये सोच सोच रहे रहे थे थे मेरे मन में जो था उसको प्यारे ने समझ लिया इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि अरे सखी तू कोई योग शास्त्र जानती है क्या जो पर काय मन में प्रवेश कर जाए योगशास्त्र की बात नहीं है योगशास्त्र इसके द्वारा समझना यह औपाधिक है जबकि हम और श्याम सुंदर हैं ही नहीं हम दोनों स्वरूप हैं तो स्वरूप हम दोनों स्वरूप हैं इसलिए एक दूसरे की बात को समझते हैं जो औपाधिक होंगे वे योगशास्त्र के द्वारा समझेंगे कोई विद्या के द्वारा एक दूसरे के मन की बात को समझेंगे हम विद्या के द्वारा समझने वाले नहीं हैं हम तो एक ही तत्व हैं इसलिए प्यारे की बात मैं और मेरी बात प्यारे समझ लेते हैं इसमें जरा जरा भी भी संदेह करने की जरूरत नहीं है इसलिए अरी सके प्यारे प्यारे मैं दोष मत देख प्यारे मेरे ही हैं ऐसा के श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर का समाधान करने का प्रयत्न किया अब आगे की जो लीला है अब इस लीला का समाधान यहाँ पर प्रश्न का समाधान हो गया अब आगे की जो लीला है उस लीला का आगे विस्तार करेंगे बोलो की की जय प्रिया प्रीतम जो मिलन की लीला उस मिलन में इस लीला का अब समापन करेंगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गो श्री राधा